आविराबीर्मेध्यम आनी श्रुत मे मा रने ना ना रितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्य वदिषा तद्वक्ता तद्वत अव तो मब तु वक्ता अब तो बक्ताम ओं शांति शांति शांति मैं वांग मनसी प्रतिष्ठिता मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो वाणी मन में प्रतिष्ठित का अर्थ जैसे मन में है ऐसे वाणी से कहे मन में कुछ सोते हैं शब्द से कुछ अलग कहते ऐसा नहीं हो <coughs> मनो में वाची प्रतिष्ठितम और मन वाणी में प्रतिष्ठित हो शब्द कहते संबंध में मन उसमें रहे अर्थात शब्द वही कहे जो मन में है और मन में जैसे कहते ऐसे जैसे शब्द से कहते मन में ऐसे रहे दोनों शब्द जो कहना है मन से विचार करके कहते हैं तब तो परस्पर का अनुग्राह का? मन में जैसे है वाणी से ऐसे प्रकट हो और वाणी में जैसे कहते मन में वैसे हो कभी जैसे शब्द कहा ऐसे ही मन में स्थिर रहना चाहिए कुछ कह देते हैं फिर बाद में अलग प्रकार करते हैं कहते भूल गया ध्यान नहीं रहा ऐसा नहीं अन्योन्य प्रतिष्ठित हो तो मन वाणी एक हो आविर आविर्म एधि आवि परब्रह्म का संबोधन आवि हे ब्रह्म प्र, स्वयं प्रकाश ब्रह्म मैं में आविर्धि मेरे लिए प्रकाश हो जाए आप मेरे लिए प्रकाश हो जाइए मे महिम आवि एधि भव प्रकाशमान हो जाओ वेदस्य वेदस् आनी मन को संबोधन करते हैं हे वांग मनुष्य हे वाणी और मन मैं वेद से आनी स्थ वेद के आणी जैसे आप दोनों हो जाओ आनी जैसे हो जाओ स्थ तुम दोनों आनी के जैसे हो जाओ वेद के अर्थ चिंतन श्रवण मनन करते समय शकट में अक्षय होता है दोनों तरफ चक्र रहते हैं और चक्र की रक्षा करने के लिए दोनों तरफ दो कील लगाते हैं कील नहीं रहे तो चक्र बाहर निकल जाएगा वो जो दोनों तरफ कील है वो आनी उसको कहते हैं ये शरीर से हम वेदांत श्रम वेद चिंतन श्रवण करते हुए मार्ग में चलते हैं जैसे रथ की रथ के चक्र की रक्षा करने के लिए दोनों कील होते है अनि अनिकिल कहते हैं कहीं अनिकिल चक्र के अग्र भाई में कील होता है इस प्रकार वाणी मन दोनों कील के समान हो जाओ आणी के सदृश चक्र की रक्षा करने के लिए जैसे रथ मार्ग में चलने के लिए रथ चक्र की रक्षा करने के लिए कील दो होते हैं इसी प्रकार वाणी मन दोनों शरीर पर रथ चलता है वेद का चिंतन करते हैं तो उसकी रक्षा करने के लिए ठीक मार्ग पर चले शरीर पर रथ ठीक मार्ग पर चले शास्त्रीय मार्ग पर चले इसलिए इस चलने के लिए दोनों तरफ आप कील के समान हो जाओ वाणी मन को कहते आणी अलग पद है स्तः आप हो जाओ अणि के सदृश हो जाओ सुतम में प्रहाशी जो श्रवण किया हुआ मुझे त्याग नहीं करे अर्थात तो विस्मृत नहीं हो अनेना अनैनाधीतेन अहोरात्रान संतधामी जो अध्ययन श्रवण किया उससे दिन रात चिंतन इतने करे विस्मरण नहीं हो तो दिन रात को मैं मिला दो अर्थात आलस्य प्रमाद छोड़ करके दिन रात उसका चिंतन करें आत्मचिंतन जितने होता है अनात्मचिंतन से ज़्यादा हो जाता है यही साधकों को करना चाहिए दिन रात जैसे श्रवण किया इसका चिंतन विचार करते ही रहे अनात्मचिंतन कम हो आत्मचिंतन अधिक हो तो इसके संस्कार से ही पूर्व से वासना की निवृत्ति होती है जब आत्मचिंतन अधिक नहीं हो तो वासना तो अनातिकाल से सम में इतने है जितना आपको लगता है उसे कितने कितने गुना है ध्यान में जब बैठ दिखते हैं वासना के तरंग बड़े बड़े तरंग इतने आते हैं बड़े बड़े तपस्वियों को भी वासना अपने रास्ता से हटा लेती है इसलिए प्रमाद रहित होकर के निरंतर उसका चिंतन करें दिन रात उसका चिंतन करें एक कर दूं भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए ऋतम वधि और असत्यम वधि स्वामी और सत्य दोनों सत्य के होता है शास्त्र से निश्चय होता है मन में रहता है और ऋत होता है मानस सत्य कहते हैं असत्य है शरीर के द्वारा इंद्रिय के द्वारा वाणी के द्वारा जो किया जाता है शरीर मन वाणी से होता है शरीर के द्वारा वाणी के द्वारा होता है ये सत्य होता है जैसे शास्त्र से निश्चय किया आगे शरीर से वाणी से ऐसे ही प्रयोग करे तो सत्यम बदीश्यामी माम अवतु तद पर ब्रह्म मेरी रक्षा करें अवतु वक्ता अवतु वक्तारम और वक्ता की भी रक्षा करें फिर अवतु माम अवतु वक्तारम दोबारा आदर के लिए फिर आगे अब तो वक्ता और एक बार उनमें वक्ता की रक्षा करें उनमें बोलने का सामर्थ्य दे उनकी रक्षा करें तो मेरी रक्षा करें जो श्रवण होता है उसका फल प्राप्त हो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं श्रवण करने के बाद शब्द कंठस्थ हो जाना अर्थ मालूम हो जाना ग्रंथ धारण शक्ति तो अर्थ भी मालूम हो जाएगा जरूरत पड़ने से दूसरे को बता सकते हैं पढ़ा भी सकते हैं इतने मात्र श्रवण का फल नहीं है श्रवण का फल तो ज्ञान के लिए ही श्रवण होता है और कोई कथा करने के लिए श्रवण करे उद्देश्य अलग है वो तो हो जाएगा किंतु जो फल है वास्तव जिसके लिए श्रवण किया जाता है वो फल प्राप्त हो इसके लिए प्रमाद रहित होकर के तत्पर होकर के श्रवण करना चाहिए हमेशा ही चिंतन करे स्वरूप का परमात्मा की प्रार्थना करें विघ्न नहीं हो श्रेयां से बहु विघ्न ये प्रसिद्ध है विघ्न तो होते ही है अपने पाप कर्म विघ्न रूप से उपस्थित होते हैं तो उस समय पता नहीं चलता क्या विघ्न क्या होता है जिसको हम विघ्न समझते हैं वो विघ्न नहीं और विघ्न अन्य रूप से आता है जिसको हम नहीं समझते विघ्न है, है। मन में कुछ की सोचना होता है मन में भावना कुछ जाती उस समय लगता अच्छा चिंता करता हूँ ठीक कर रहा हूँ किंतु यही इंद्रिय देवता इंद्रिया में मन में कुछ ऐसे अश्रद्धा कर देते हैं जिसके कारण लक्ष्य को छोड़ देते हैं इसलिए परमात्मा के शरण हो कर के रहे भगवान भाष्यकार भी कहते हैं मुमुक्ष गो देव आराधना पर हो आचार्य के शरण में रहे परमात्मा का अवश्य ही उपासना करें उनके शरण में रह करके देवताओं को ध्यान करके ही श्रवण मनन निधि ध्यान तब तो लक्ष्य की प्राप्ति होती इसलिए है इसलिए यह है उपनिषद में भी शांति पाठ करके ही अद्वैत ब्रह्म पारमार्थिक है उसको प्राप्त करने के लिए मार्ग तो द्वैत मार्ग से चलना पड़ेगा शास्त्र आचार्य अपने साधक ईश्वर ये सब इनके माध्यम से जाना पड़ेगा तो उसमें चिंतन करते समय जैसे परमात्मा की भक्ति आचार्य भक्ति सेवा इस प्रकार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए देवताओं की, की प्रार्थना करके आगे चले तो सफलता मिलती है तीन प्रकार शांति शांति शांति कहते सर्वत्र त्रिविध उपद्रव की निवृत्ति के लिए एक आध्यात्मिक देह संबंधी आदिभौतिक भूत संबंधी व्याघ्र चौरादि और आदि दैविक देवताओं संबंधी वन्य व्यात्या आदि इत्यादि वज्रपात आदि ये सब निवृत्त होने के लिए शांति पाठ करके फिर उपनिषद का श्रवण करे परंपरा नियम है ओम आत्मा वा इदम एक अग्र आसीति नान्यत किंचन मिषत सैच्छत ओम परम ब्रह्म का स्मरण करके मंत्र आत्मा वे इदम एक वै अग्र आसीति एवं अग्र अग्रे पूर्व सृष्टि के पहले इदम इदम तो जो कुछ दिखता है ग्रहण होता है सारा जगत अग्रे का सृष्टि के पहले आत्मा वही एक एव आसित आत्मा ही था एक एव आत्मा वही वे, वही शब्द प्रसिद्ध और एव कारण थे आत्मा ही एक एव आत्मा आसित कहने से एक वचन प्रयोग करने से ही एक अर्थ हो जाता है आत्मा आशित फिर भी श्रुति कहती एक आत्मा एक अकेले और कोई नहीं था और आत्मा आशित एक वचन प्रयोग करने के बाद फिर एक कहते हैं तो उसका अर्थ उससे अतिरिक्त कुछ नहीं था इसकी स्पष्ट करने के लिए एक एव एक ही था पहले आत्मा से और कुछ भी नहीं था और उसका अभिप्राय है न अन्यथ किंचन अन्य कुछ भी नहीं था मिशते है व्यापार करने वाला व्यापार नहीं करने वाले कोई भी अन्य कुछ भी नहीं था तीन प्रकार भेद होता है स्वगत सजातीय विजातीय स्वगत सजातीय विजातिय भेद रहित एक अद्वितीय आत्मा था वृक्ष से स्वगतभेद पत्रपुष्पलादि भी वृक्षांतरा सजातीय विजातीय शिला वृक्ष का स्वागत भेद होता है पत्र पुष्प फल आदि से सवयव वस्तु में स्वागत भेद होता है वृक्ष पत्र नहीं पुष्प नहीं फल नहीं इनसे क्या भेद है ये स्वागत भेद है एक से अवयव से अन्य अवयव भिन्न है अवयव से अवयव भिन्न है इस प्रकार वृक्षांतरा सजातीय एक वृक्ष अन्य वृक्ष से भिन्न है ये सजातीय भेद हुआ एक वृक्ष दूसरे वृक्ष समान जाती है किंतु तो भिन्न है विजातीय शिलादिता पत्थर से वृक्ष भिन्न है तो ये विजातीय भेद हुआ ये एक ही था अन्य कुछ भी नहीं था न किंचन मिषत मिषत निमेशन व्यापार करने वाले चक्षु बंद करने खोलने वाले अथवा दूसरा कोई कोई व्यापार करे अथवा नहीं करे जड़ चेतन कुछ भी नहीं था सहीच्छा तो उस परमात्मा ने विचार करके निश्चय किया संकल्प किया लोकान नु सृजयी में सृष्टि करूँ इस प्रकार स इच्छत विचार विचार किया लोकों की सृष्टि करूँ जब प्राणियों के कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाता है तब तो परमात्मा में इसे संकल्प होता है परमात्मा माया विशिष्ट चेतन माया है कारण सारे प्राणियों के अदृष्ट प्रलय काल में माया में अज्ञान में ही रहता है जब फल देने के लिए समय तैयार होता है माया में क्षोभन होता है माया में परिवर्तन होता है तम त्रिगुणात्मिका माया माया में परिणाम होता है माया में जो परिणाम होता है तो परमात्मा का वही संकल्प होता है आगे सृष्टि करने के लिए सृष्टि के पहले परमात्मा का शरीर था शरीर था शरीर अशरीर है इंद्रिय मन कुछ नहीं तो भी कैसा इच्छा होगा संकल्प होगा ये सर्वज्ञ स्वभावतः है वो कोई इंद्रिय आदि की आवश्यकता नहीं अपानि पा दो जवन उग्रहिता पश्च्य चक्षुष श्रीनोत्य करना सब कुछ कर सकते इंद्रिय आदि के बिना नित्य ज्ञानवान है माया उपाधि से ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उनमें ऐसे संकल्प होता है लोक की सृष्टि करो जैसे संकल्प होता है ऐसे ही हो जाता है मनुष्य तो बहुत कुछ सोता ही रहता है बैठ बैठ करे मनोराज्य बहुत करता है होता नहीं कुछ कभी कुछ होता है जो होने वाला इतने ही होता है अधिक नहीं होता है तो भी संकल्प करता रहता है यदि संकल्प कोई नहीं करे तब कभी कुछ मन में आ जाएगा तो अवश्य होगा संकल्प अधिक करने पर जो मन में सामर्थ्य वो कम हो जाता है जो कभी बहुत बोलता रहता है वो तो कभी सत्य वचन कहे तो लोग उसको सुनते नहीं ज़्यादा यदि कोई झूठ बोलता रहता है कभी सत्य भाषण करे तो भी सुन जा रहे वही तो झूठ बोलता रहता है सुनते नहीं कोई कुछ ज़्यादा बोलता रहता है तो कभी कुछ कहता है तो कोई ध्यान नहीं देता तो भगवान करता बोलता रहता है जो कभी नहीं बोलता है यदि कुछ बोलता है लोग को ध्यान से सुनते क्या बोल रहा है संकल्प जो नहीं करता है कभी संकल्प होता है तो परमात्मा की कृपा से वो सत्य ही हो जाता है और ज़्यादा संकल्प करता रहता है तो कुछ नहीं होता है व्यर्थ होता है व्यर्थ संकल्प बंध्य संकल्प जैसे कोई बंध्य बंध्या है कुछ पल नहीं है ऐसी इच्छा बहुत करता है कुछ नहीं होता है यदि वंध्य संकल्प नहीं करे व्यर्थ संकल्प नहीं करे जो परमात्मा कर रहे हैं सब ठीक है जैसे ईश्वर की इच्छा से हो रहा है सब ठीक है ऐसा हो जाए ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा व्यर्थ क्यों संकल्प करें आपके जीवन में जो होने वाले सुख दुख अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता ही रहे हो हो करके ही रहेगा इच्छा नहीं करे तो भी दुख भोगना पड़ता है तो जब पुण्यकर्म फल देगा ऐसे सुख मिलेगा जब समय आएगा इच्छा नहीं करने पर भी व्यर्थ इच्छा करने से कुछ नहीं होता है आगे के लिए संकल्प विकल्प करते करते फिर अपने लक्ष्य से अट जाते हैं परमात्मा चिंता करना चाहे नहीं हो पाता है ये प्रतिबंध के विभिन्न संकल्प विकल्प और संकल्प विकल्प होने का कारण है वासना मन में सूक्ष्म रूप से वासना है ऊपर ऊपर से लगता है कुछ नहीं चाहिए किन्तु मन में वासना है तभी मन भागता इधर उधर जब मन इधर उधर जाता है जहाँ जाता है क्यों जाता है मन से पूछो देखो वहाँ कुछ सूक्ष्म से वासना है वो वासना को विचार करके हटाए तब साधन होता है संकल्प विकल्प नहीं करे परमात्मा सत्य संकल्प है ज्ञानी भी इस प्रकार जो संकल्प त्याग करता है मन अमनी भाव हो जाता है मन का स्वरूप संकल्प विकल्पात्मक यदि संकल्प नहीं करेगा तो मनो का ना, मनोनाश हो जाता है मनोनाश वासनाक्षय ये दोनों साथ साथ होता है उसके साथ तत्व बोध तत्व का ज्ञान तत्व तो तो श्रवण करने पर भी ज्ञान नहीं होता है वासना प्रतिबंधक है अरे वासना जब तक है तब मन संकल्प विकल्प विकल्प करता रहता है अब व्यर्थ संकल्प विकल्प करता रहता है तो वेदांत स्वरूप विचार कैसे होगा चिंतन कैसे होगा ज्ञान कैसे होगा तो, हो हो हो तो परमात्मा सत्य संकल्प होने से ऐसे ही संमान लोकान असृजत अंभो मरिचिर मरम आपोदोम्भ परेण दिवम गेह प्रतिष्ठा अंतरिक्षा मरीचय हो पृथ्वी मरो या अधस्ता ता आप हो सईमान लोकान असुजाता इन लोकों की सृष्टि परमात्मा ने की जैसे विचार किया जिस प्रकार कोई कार्य करने के लिए विचार करके ऐसे कार्य करता है कुलाल बनाने के पहले सोचता है घट बनाएगा या शराब बनाएगा कितने बड़े बनाएगा ऐसे विचार करता है मकान बनाने वाला पहले विचार करता है चित्र बनाता है कैसे बनाना उसके अनुसार इसे बनवाता है निर्माण करता है इसी प्रकार परमात्मा संकल्प करके बनाया क्या क्या बनाया ईमान लुकान ये सारे लोगों सारे लोग क्या है अम्भो मरिचिर मरम आपह ये सब बनाया अब परमात्मा एक अद्वितीय है उसके पास कोई सामग्री नहीं है कोई सोता है कुछ बनाने के लिए तो सामग्री चाहिए भोजन बनाने वाले को बुलाओ अच्छा जानने वाला इतने लोग के लिए भोजन बनाना है वो एक, एक लिस्ट पकड़ा देगा ये चीज़ लाओ सामग्री पहले चाहिए बिना सामग्री कोई कार्य नहीं कर सकता है किंतु परमात्मा किसी सामग्री के बिना एक अद्वितीय उसे स्वगत भेद सवयव नहीं था उसे भिन्न सजातियों को नहीं था बीजातियों कोई पदार्थ नहीं कैसे इतने लोगों की सृष्टि की ये सृष्टि वस्तुता वास्तव सृष्टि हो तो सामग्री की आवश्यकता है कल्पना करने के लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं सपना देखते समय आप कमरा में अंदर सो करके निद्रा के दोष से पूरा प्रपंच बना देते हैं कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है कल्पना करने के लिए कल्पना होती है ये माया से सृष्टि है सृष्टि माई कहे माया से सृष्टि माया से सृष्टि बहुत सुनते हैं सुनते सुनते इतने दिमाग हो गया लगता है माया कहते समय कोई है उनके साथ माया जैसे कोई उनकी घर वाली कोई है तो उनसे माया से बना था, माया से बना माया से बना माया का अर्थ जैसे जादू करो दिखाता है ऐसे बनाया नहीं है बन गया जैसे दिखाता है दिखता है बन गया राज्य में सर्प कौन बनाता है अज्ञान के कारण सर्प बन गया अज्ञान उनसे बन गया अज्ञान से बन गया, गया। इसी प्रकार माया अविद्या एक है अविद्या से ही जगत बन गया सपने में भी से अज्ञान के काम सारा जगत दिखता है इसी प्रकार वो व्यावहारिक पदार्थ बनाने के लिए व्यावहारिक सामग्री चाहिए और प्रातिभाषिक पदार्थ के लिए अधिष्ठान मात्र से अज्ञान से ही इसको कहते विवर्त जो तात्विक अन्यथा भाव होता है उसको कहते परिणाम अतात्विक अन्यथा भाव हो उसको कहते विवर्त यत्विकोन्य था भाव हो परिणाम उदीरित अतात्विकोन्यथा भाव विवर्तः स उदीरित ता यश तात्विका भाव वास्तव प्रकार हो जाता है परिणाम उदीरित हो दूध दही बन जाता है दही बनने के बाद उसको लेकर गर्म करो चाह बनाओ नहीं होगा अतात्विक अन्य था भाव स उदीरित विवर्त स उदीरित हो जो अतात्विक अन्यथा भाव राज्य में सर्प दिखता है वास्तव सर्प नहीं होता है वहाँ दिखता केवल उसको कहते विवर्त इसी प्रकार सारा जगत ब्रह्म का विवर्त है और माया भी व्यावहारिक है ये प्रपंच भी व्यावहारिक है इसलिए प्रपंच को माया का परिणाम कहते हैं <coughs> अम्भ मरिचिर मरम आप कितना हो गया चार अम्भ क्या है अधो अम्भ वम्भ है कौन सा है परेण दिवम दियूलोक के ऊपर है स्वर्ग के ऊपर है स्वर्ग के ऊपर ही अम्भ जल है जल में आश्रित है अम्भ जल भर ना भरा हुआ है इसलिए उसका नाम हो गया अम्भ तो किस में स्थित है देह प्रतिष्ठा देव स्वर्ग उसकी प्रतिष्ठा है ये भू पृथ्वी में है आगे अंतरिक्ष आकाश है उसके ऊपर स्वर्ग है स्वर्ग के ऊपर अम्भ ये लोक है जल उसमें भरा है ये सारा ब्रह्मांड के उत्तर पृथ्वी जल तेज आवरण है तो स्वर्ग के ऊपर है अम्भ उसके नीचे हो गया देव प्रतिष्ठा अंतरिक्षम परिचय है जो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर है उसका नाम मरीचय उसमें किरण प्रकाश बहुत है इसलिए उसका नाम परिचय और पृथ्वी मरह ये पृथ्वी हो गया उसको कहते मर पृथ्वी मर है मृंत अश्मिन भूतानी इसमें मरते हैं जल्दी जल्दी पृथ्वी में आए जन्म लिया तो मरने के लिए मरना ही है ये ध्यान रखना चाहिए भूलना नहीं चाहिए मृत्यु अपने साथ साथ है सहज है सहज अंतर मतलब भाई है मृत्युदेहवताम वीर जन्म सहज जन्मना सहज आयते थे अध्ययत शताब्दी सहज आए मृत्यु देह, वताम देह ना। अच्छा, बताम वीर देहन अच्छा मृत्युर जन्म वताम वीर देह न सह जाये थे अद्य दतांत व प्राणीनाम ध्रुव भागवत माया ये देह धारण करता है तो जन्म के साथ ही देह जब जन्म हुआ उसके साथ मृत्यु साथ साथ है देह जब आता है मृत्यु उसके साथ है। देह न देह न स देह के साथ जन्म जब हुआ तो देह आया तो मृत्यु साथ में आज हो अथवा सौ साल के बाद हो मृत्यु भी प्राणी नाम ध्रुव अवश्य मृत्यु है इसलिए मर ये पृथ्वी का नाम कहा गया पृथ्वी में जब आए तो मरना ही है ध्यान रखना चाहिए मृत्यु से डरते हैं मृत्यु को भूल जाते हैं जो अपना भाई है सहज है साथ साथ है किसी भी समय बस गोला को पकड़ कर रखा पीछे थे थोड़ा जब हुआ बंद श्वास बंद करने के लिए परमात्मा को यमरा यमदूतों को कोई तक कठिना नहीं है जब चाहे इच्छा करते पवन बंद हो गया हो गया काम श्वास चलता है ना जैसे स्विच देते लाइट जलाते ही पवन बंद करने के स्विच देने की आवश्यकता नहीं सोच लिया हो गया श्वास बंद हो गया डॉक्टर आकर क्या करेगा कहेगा कर हार्ट फेल हो गया <laughs> और कुछ ना कुछ कहे तो क्या हो जाएगा ये मर लोके पृथ्वी का नाम या अधस्ता तप पृथ्वी के नीचे है उसका आप जल का पृथ्वी के नीचे ये लोक की सृष्टि की अस्तुता सब तो पंचभूतात्मक है भौतिक है तो सारे भूत होने पर भी जो अधिक है उसके अनुसार नाम हुआ जिन नीचे जल जल भी है अन्य पदार्थ भी है सारे भूत है तो अधिक अजल है स इच्छते में नु लोका लोकपाला नु सृजा सो अद्य एव पुरुषम समुद्रत्यामच्छयत सईक्षत ई क्षण क्या विचार किया एमेन लोका ये सब लोक है सारे लोक इन्हीं रक्षा करने के लिए लोकपाल होना चाहिए लोक की पालन करने वाले लोकपाल यदि नहीं हो तो नष्ट हो जाएगा इनकी रक्षा करने के लिए लोकपालान नो सज रक्षा के लिए लोकपाल की सृष्टि करूँ ऐसे विचार किया सो तो अद्वय पुरुषम समुदृत्य अम्र्त जल से ही जल प्रधान पंचभूत से जल से ही पुरुषम समुदृत पुरुष आकार एक पदार्थ को निकाल करके अम्र छत मूर्क्षत पिंडित पिंड बना दिया अभय बन दिया जैसे मिट्टी से पिंड बना करके घट बनाते है कुलाला ऐसे के पुरुष आकार हाथ पैर वाला पानी से निकाल करके एके एक कठिन भाव पिंड बना दिया तम्यतपत मुखें निरभिदत यहाँ मुखाद वाचुअग्निनासीक निरभताभ्याण प्राणत वायु रक्षिनी वायुरक्षिणी निरभेताक्षुषुष चक्छुस आदित्यः कर्ण निरभिता कर्णभ्याशस्ंगत टचो लोमान लोमभ्य ओषधिवनस्पतो हृदय निरभित हृदयान्मनो मनसचंद्रमारत नाभ्यानोपना मृत्यु शिष्य निरभित शिष्यादेत रेतस आप इसके अभिमक करके अभिप्राय से ने तप किया ध्यान अभिध्यान संकल्प किया यश्य ज्ञानमय तप तप करने से तस्य अभि तप्त से जब तप तो हुआ में मुखमत मुख छिद्र निकली गया जैसे मुखाकार के छिद्र हो गया यथा अंड्र जैसे अंड्र फट जाता है इसे मुखाकार छिद्र निकली गया मुख निकलने के बाद मुखात भाघ इंद्रिय उसका बाद इंद्र इंद्रिय से वाह अग्नि ही देवता स्थान गोलक हो गया मुख वाग हो गया इंद्रिय और वाग इंद्र से देवता इसी प्रकार प्रत्येक स्थान में तीन ते ती निकालेंगे गुलक इंद्रिय और देवता नासिके निरभिद्यता दो नासिका छिद्र निकल गई दो नासिका छिद्र से प्राण नासिकाभ्याम प्राण ये प्राण है घ्राण इंद्रिय प्राणाद वायु हु देवता है ग्राणेन्द्र की अक्षण निरभिद्यताम चक्षु दोन छिद्र हो गे अक्षिभ्याम चक्षुद्र है गोलक अक्षिभ्याम चक्षु ये चक्षु है गोलक इंद्रिय चक्षु चक्षु से आदित्य देवता कर्णो निरभिद्यताम कान दो छिद्र हो गे कर्णाभ्याम श्रोत्रम दोनो छिद्र से गोलक से श्रवण्रिय श्रोत्रादिश्रोत्र से दिग्देवता गोलकर्म चर्म तवच लोमावच लोम कह तगिंद्र लेना लोमभ्य ओषधि वनस्पत ओषधि वनस्पति हृदयम निरभिद्यत हृदय स्थान हे उसे मन चंद्रमा देवता नाभिर्निभिद्यत नाभि शब्द नाभी शे पायुंद्रलना नाभ्य अन अतृत्युदेवता शिष्य जननेद्रिय निरभदत शिष्य ये इंद्रिय स्थान से सेतस आप देवता तो जलाभिमा दूपन संतोहसी पायंद्रिय गया ता देवता तृष्टा अस्म महत्न्नवेपतना पिपाभ्या अन्वर्जतनम आयतन न प्रजानी यस् प्रतिष्ठिता अन्न मदाति ता देवता अग्निहादिदेवताजी की सृष्टि हुई लोकपाल रूप से अस्व महति अन्नवे समुद्र में प्रापतन समुद्रवे गिरे ये संसार समुद्र के अनुसार समुद्र जैसे ये परम भरा समुद्र है संसार समुद्र इसमें जल है अविद्या काम कर्म से उत्पन्न होता है दुख दुख भरा हुआ जल दुख जल के समान और ये जिस प्रकार समुद्र को पार करना कठिन है इस प्रकार इसको पार करना कठिन होता है इसमें ग्राह बहुत बड़े बड़े हैं तीव्र रोग जरा मृत्यु बड़ा बड़ा मगर है अनादि अनंत है अंत नहीं पार नहीं हो सकता है इसका कोई आलम्बन नहीं है और इसमें विश्राम बीच बीच में थोड़ा कहीं समुद्र में कहीं थोड़े स्थल भाग होता है तो थोड़ा विश्राम मिल जाता है किंतु पार होना कठिन नहीं है विषय इंद्रिय जनित सुख विषय इंद्र से भोगता थोड़े सुख कहीं मिलता है थोड़े विश्राम फिर तरंग आया फिर भग गया और इसमें तरंग किसे? इंद्रे, इंद्रे के से पाँच इंद्र के विषय में तृष्णा इच्छा होती है ये इच्छा तृष्णा ही वायु प्रवाह जिसे वायु चलाने पर तरंग होते हैं समुद्र में तरंग वायु से हो जाते हैं इसी प्रकार तृष्णा रूप वायु चलने पर बड़े बड़े तरंग बड़ा तरंग होते हैं ये समुद्र महाव आदि नरक सब है इस नरक आदमी जैसे रहते हैं ऐसे समुद्र में शब्द होता है जिस प्रकार नरक में रहते हाँ हाँ हा, मुझे मुझे छोड़ो छोड़ो रोते रहते चिल्लाते रहते ऐसे बड़ा शब्द होता है समुद्र में और उसको पार होने के लिए सत्य सरलता समदमादि अहिंसा ये सब गुण होने पर ये नौका के जैसे ही ये नौका ये सब इसमें जिसमें ये सब गुण हो गुण भरे हुए ज्ञान रूप नौका और मार्ग होता है कि मार्ग किसने समुद्र में सत्संग त्याग ये मार्ग है पीर होता है मुख्य इसी प्रकार कोई पार करता है समुद्र को इसमें ही देवता डूबे देवत्व की प्राप्ति होने पर भी संसार समुद्र के अंदर है स्वर्ग प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य कर्म शास्त्रीय कर्म करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में देवता भी इसी समुद्र में डूबे हुए अग्नि देवता जो है वो भी ज्ञान कर्म समुच्चय कर उपासना करें प्राप्त करेंगे तो भी संसार के अंदर है ऐसा समझ करके इसी संसार से पार होने के लिए मनुष्य जन्म मिला ज्ञान प्राप्त करना इसी मार्ग के लिए सत्संग सर्वत्याग रूप मार्ग में चले ज्ञान प्राप्त करने से ही इसका पार होता है नहीं तो पार नहीं होता है इसे हम समुद्र में प्राप्तन गिरे तम असना पिपाशाभ्याम अन्न वर्जत क्षुत पिपाशा से जोड़ दिया परमात्मा ने असनाभिपाशा से युक्त हो गया ता एनम आयतनम न प्रजान ही असना एनम इसे परमात्मा से कहा यह सब हमारे लिए आयतन सब स्थान बताइए यशमिन प्रतिष्ठता अन्न मदाम जिसमें प्रतिष्ठित होकर के हम अन्न भक्षण करेंगे भोग करेंगे इसलिए हमारे लिए अधिष्ठान स्थान बनाओ जिस स्थान में हम रह करके अन्न भक्षण करेंगे तो स्थान के लिए ताभ्यो गाम आनयत ता अव्रुवन नवे अलमिति ताभ्यो अश्वम आनयत ता अव्रुवन नवे नो अलमिति अयम अलमिति उनके लिए देवताओं के लिए परमात्मा ने गा मानयत एक गो गो गवा कर पिंडला के दिखाया देखो ये ठीक है तुम्हारे लिए कहते नए भई नो अयम अलम ये हमारे लिए पर्याप्त ठीक नहीं है ऐसे जल से सम ला करके मूर्छा करके बनाया था ऐसे जल से पिंड ला करके दिखा दिया गुआकार बना करके देखो ये ठीक है क्या कहना ये ठीक नहीं है फिर ताभ्यो अश्सम आने थे एक घोड़े रूप बना कर दिखा दिया कहना ये भी ता देवता ने न भई न अस्माकम अयम अल अस्मा हमारे लिए पर्याप्त नहीं ये योग्य ठीक नहीं पर्याप्त नहीं इसमें नहीं रह सते एक, एक दिखाने पर सब प्रत्याख्यन कर दिया ताभ्य पुरुष मानय ता अव्रुवन सुकृतम्बतेति पुरुष भाव सुकृतम ता अव्रभित उन देवताओं के लिए पुरुषम से हाथ पैर वाला पुरुषाकार्य के पिंड ला दिखाया ता अवुरुभन सुकृतम्बत खुश हो गए बढ़िया है सुकृतम्बत स्वयं कृत सुकृत है बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है बड़ा सुंदर बना हुआ हमारे लिए पर्यावरण ठीक है पुरुष वाव सुकृतम ये पुरुष ही है पुरुष ही सुकृत है पुरुष को सुकृत का मनुष्य को सर्व कर्म का हेतु है पुन्य कर्म करने के लिए ये मनुष्य ही अधिकारी है और कोई नहीं है जितने योनि है मनुष्य जन्म को छोड़कर के कहीं भी किसी का पुन्य कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकार देवताओं का ब्रह्म में ये तो विचार करके ब्रह्मसूत्र में निश्चय किया गया व्यास जी नहीं किंतु पुण्य कर्म करने के लिए मनुष्य ही अधिकारी है यही कमाने के लिए आते हैं बाकी से उपभोग करने के लिए अधिक कमा करके लोग जाते विदेश घूमने के लिए पाँच दस लाख खर्च करा करके बड़े खुशी होकर कहते हैं वहाँ घूम कर आए कर <laughs> खर्च करके रुपया कमाए बड़े कठिन से पाँच दस लाख खर्च करेंगे बेकू बन कर आएंगे खुश होकर कहेंगे और दान करते समय नहीं कितना हमारे पास कहाँ आएगा सत्संग सुनने के लिए हमारे पास कहाँ समय हो विदेश घूमने के तो लिए समय है सत्संग बोले हम गृहस्थ लोग हमारे पास कहाँ समय हो तो ये बड़े व्यर्थ ही खर्च करते हैं तो जिस प्रकार यहाँ कमाकर कर खर्च करने के जाते हैं इसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त किया पुण्य कमाने के लिए इच्छा नहीं होने परी पाप को भी कमाते हैं आगे भोगने के लिए स्वर्ग आदि में जाएंगे नरक आदि में जाएंगे पशु पक्षी बनेंगे भोगने के लिए बहुत समय मिल जाएगा अभी चिंता नहीं करो भोग करने की चाह छोड़ दो अभी आए नहीं भोग करने के लिए भोग बहुत हो गया स्वर्ग में कितने करोड़ करोड़ बार जा कर के सब प्रकार भोग बहुत करके आए फिर यदि तृप्ति नहीं होती तो आगे फिर भोग करने के लिए आपको मिल जाएगा सब पशु पक्षी जन्म में भोग करने के लिए देवता भी बनने के लिए भोग करने के लिए बहुत मिल जाएगा किंतु कर्म करने के लिए यही समय है पुण्य पाप कर्म करने के लिए पाप भी होते हैं पुण्य पाप कर्म कोई सोचे हम जाते समय मनमानी करेंगे पाप कर्म को नहीं लेंगे पुण्य पाप कर्म कहते हैं आपने हमको बनाया आप हमारे स्वामी मालिक हैं हम तो की सेवा करेंगे मरने के बाद आप हमको लेना जरूरत नहीं हम आपको ले लेंगे कोई चाहता हम नहीं लेंगे छोड़ चल जाएंगे कहते हैं आप तो हमारा मालिक है हम तो आपके पीछे पीछे नहीं मरने के बाद हम आपको खींच कर लेंगे आपको पता नहीं कहाँ जाना है पुण्य पाप ले लेंगे पाप अधिक है तो वो अपने रास्ता खोलेगा जहाँ जाना है जाएगा पुण्य तो जाएगा इसलिए यही मनुष्य जनम को कहा सुकृत सुक्रत कहने का अभिप्राय है ये सब पुण्यकर्म का ये स्थान है पुण्यकर्म का हेतु है पुरुष वसुकृत ताब्रवीत यथायतन प्रवेश तो तो परमात्में कहा अपने जैसे योग्य अनुसार स्थान में प्रविष्ट हो जाओ अग्निर्वाह भूत्वा मुखम प्रावशत वायु प्राण भूत नासी के प्रावद आदित्यक्षिर्भूत क्षिण प्रावद दिश स्रोत्र भूत कर्ण प्रावन नीवनस्पत लोमा भूत तवचं प्रश्चंद्रमा मनो भूत् हृदय प्रावसन मृत्युरापान भूत नाभ प्रावदापो रेतु भूत शिष्यम प्राविशन अग्निवाघेन्द्रियघ अनुष्ठान बाघ इंद्र के अनुग्रह के बाघ होकर के मुख में प्रविष्ट हो अग्नि देवता वायु प्राण होकर के नासिका घ्राणेन्द्रिय में प्रविष्ट हो गई आदि चक्षु होकर के अक्षनी चक्षु के अनुग्रह के देवता चक्षुगोलक में प्रविष्ट हो गई अक्षिणी दिशा श्रोत्र होकर देवता कर्ण प्रविष्ट प्राविशत श्रोत्र इंद्रिय के अनुग्राह होकर के श्रोत हो के साथ एक होकर के कर्ण रूप गोलक में प्रविष्ट हो गयी उस वनस्पति लोम होकर के त्वज त्वज में त्व इंद्र में चंद्रमा मनुभूत हृदय में प्रविष्ट हो गया मन होकर मनुँगर के मन का अनुग्राह चंद्रमा है मृत्युरपान भूतवा नाभि प्रविशत अपान होकर के पायु इंद्र में आपो होकर के शिष्ण इंद्र में प्रविष्ट हो गया तम असना पिपाव अवृता आभाभ्याम अभिप्रजानीती ते सेववाम अब वादतासुआमेतासु भागीन्ूकमी तस्मा कस्वताई हविगृहते भागिन्वास्याम अशना पिपावत तम असनापिपासे पिपा अबुता परमात्मे कह असना चुत पास आवाभ्याम अभी प्रजानी हम दोनों के लिए थोड़ा स्थान विचार करिए बताइए क्षुत विपाशा ते उन दोनों को परमात्मा ने कहा प्रबीत एता से वाम देवतासु आ जामी ये सब जो देवता है विभिन्न इंद्र में है इनमें तुमको भागीदार कर देता हूँ तुम्हारे लिए अलग नहीं भागी न करो इन्हीं देवताओं में तुमको भागी बना देता हूँ तस्माद यसे ही कस्य च देवताए जिस किसी देवता के लिए हविग्रहण करते प्रदान करते एव भागिन्व्या अशना पिपाशेत इसमें हवि हाँ प्रदान करते चरुप्रौा सादि देते है इसमें भाग वाले इसी देवता में क्षेत्र विभाषा युक्त हो जाते हैं स इच्छते मे नु लोकाश लोकपालाश्चाभ्य सृजा ये लोकहे लोकपाल सृष्ट हो गए इनके लिए अन्न सृष्टि करो स्थिति तो अन्न के बिना स्थिति नहीं होगी क्योंकि परमात्मा है ईश्वर है सबको सबके कृपा करने के लिए सब की स्थिति के लिए अन्न की सृष्टि स्वपोभ्य so, तप ताभ्यो अभि तप ताभ्यो मूर्ति रजाए तो या भी ऐसा मूर्ति रजाए तीत जल को अन्न सृष्टि करने के लिए जल के उद्देश्य तप किया तप्त होने पर जल से मूर्ति रजाए मूर्ति कठिन अंश घन रूप उत्पन्न हुआ या भी सा मूर्ति रह जाए तो वही अन्न हो गया अन्न हो गया मूर्ति से तदेत सृष्टि पर जिघाषत तद वाचो अजिघ्रषत तशक्नोद वाचा ग्रहीत सद वाचा ग्रहीष्य अभिव्याहृत्य हे वान्नम अत्र्यत तत्सृष्टम अन्नम जो अन्न सृष्ट किया देखा कि ये मुझे खा लेगा अत्ता को देख करके सामने है सब लोग, लोग पाल है जैसे मारजार को देख करके बीला को देख करके मूसा मुचुआ मूस का भाग जाते हैं अन्न भागने लगा अत्यधिघांश भागने जो लगा तद वाचा अजिघ्रिक्षत वाघ इंद्र के द्वारा उसको ग्रहण करने की इच्छा की तन न अशक्नो तो वाग के द्वारा वाग इंद्र के द्वारा ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो पाया देवता कोई नहीं होने से सद वा एनद वाचा ग्रही यदि वाग इंद्र के द्वारा ग्रहण कर लेता तो अभी व्याहृत्यवान्नम अपतृश्यत आज अभी सब लोग अभी व्याहृत नाम का उच्चारण करके तृप्त हो जाता परमात्मा ने पहले जो सृष्टि किया यदि प्रथम पिंड है ये कार्य करना पहले प्रथम जो हो गया पिंड विराट रूप पिंड है जो पिंड पहले बना शर्येन्द्र संघात जब भी वाणी के द्वारा अन्न का ग्रहण कर लेता तो अभी भी आजकल भी सब लोग अन्न का नाम लेकर के तृप्त हो जाते है किंतु वाणी से ग्रहण नहीं कर पाया इसलिए अभी नाम लेने पर क्षुता निवृत्ति नहीं होती है तत् प्राणे ना जिघ्रिक्षत तनाशक्नोत प्राणे न ग्रहित सधे अभी प्राण्य हेवा अन्न प्राण घ्राण इंद्रिय उसको ग्रहण करना चाह अन्न को नहीं कर पाया प्राणे न ग्रही तो घ्राण ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हुआ यदि प्रथम जब एनत अन्न को प्राण से ग्रहण कर लेता अभी प्राण्य हेवान्न मतृप्यत शूं करके ही तृप्त हो जाते सब नहीं होता है तत् चक्षुषा जे घृक्षत तकनो चक्षुषा ग्रहित से धयन दृष्ट् हेवा अन्नम अतृप्यत चक्षु से ग्रहण करने की चागी नहीं सका नहीं कर सका चक्षु से ग्रहण करने के लिए समर्थन नहीं हुआ यदि चक्षु से ग्रहण कर लेता पिंडा पहला तो देखकर के सोतृप्त तो हो जाते नहीं ऐसा नहीं होता है त्रोत्रेण अजिघ्रिक्षतता न ना सकनों न ग्रहित सधे नोत्रण आग्रहीष्यत श्रुत्र हे हेवान्नम अतृप्यत से ग्रहण करना चाह नहीं कर सका यदि श्रोत से अन्न ग्रहण कर लेता तो श्रवण नाम सुन करके ये तृप्त हो जाते सब ऐसा नहीं होता है त्वचा जि घृक्षत तको त्वचा ग्रहित श्रद्धे न त्वचा तो ग्रहीष्यत स्पृष्वा हेवान्न तृप्यत त्विंद्र को ग्रहण करना चाह को नहीं कर सका यदि त्विंद्र से ग्रहण कर लेता सब अभी स्पर्श करके तृप्त हो जाते अन्न को भोजन को स्पर्श कर दिया तृप्त हो जाते खाना earth... नहीं पड़ता तन मन सा जिघ्रृक्षत त न सकनो तो मनसा ग्रही तुम श्रद्धे न मनसा ग्रहीष्यत ध्या अन्न मतृप्यत ग्रहण करना चाह नहीं ग्रहण कर सका मनसे यदि मनसे से अन्न का ग्रहण कर लेता है तो सब लोग उसका चिंतन करके मन से ध्यान करके ही तृप्त हो जाते ऐसा नहीं होता है त शिष्य नजिघृक्षन न सकनो शिष्य न सधे न छिश्ने नगृहीष्य विसृज्य है वा न मतृप्यत शिष्ण <coughs> जननिंद्र के द्वारा ग्रहण करन करना चाह नहीं कर सका यदि ऐसा होता तो जननिंद्रिय से विसर्ग करके त्याग करके ग्रहण हो जाता तृप्त तो हो जाते कोई तृप्त तो नहीं होता है तदपान नजिघत तद तदावयत शेष अन्न से, से ग्रह यद वायुरान्नायुर्वा ऐसा यद वायु अपान वायु के द्वारा अपान वायु के द्वारा अपान की गति मुख से जो भोजन करते हैं नीचे लेते हैं निगलते है अपान के द्वारा बाहर जो निकलता है प्राण अंदर जो ग्रहण हो जाता है अपान अपान की क्रिया वहीं से होती है अपान से ग्रहण करना चाहा तद तो आवे इसको ग्रहण कर लिया सही सा अन्न से ग्रह यह अन्न का ग्रह हो गया यद वायुर् जो वायु अपान वायु अन्नायुर्वाय स यह अन्न का यद वायु हो कथन कथनिद मद्रिते स्यादिति शैक्षत कतरेण प्रपद्या शैक्षत यदि वाचाभव्याहृत यदि प्राणे प्राणेनाप्राणी यदि चक्षुषा दृष्टि यदि श्रोत्रणा श्रोत्र यदि त्वचा स्पृष यदि मनसा ध्यान यद्यपानेभ्यपानित यदि शिष्य विसृष्टम अथ कोहमीति देखा विचार्य कथम इद मद्रिते सियाद मेरे बिना एक तो बन गया लोको, लोको पाल बन गया घर बन गया उसके पालन करने वाले अन्न भी बना दिया सब तो हो गया कि मेरे बिना ये केस रहेगा मद्रित्य कथम से आदम इसे विचार किया फिर विचार किया कतर्ण प्रपथ्य इसमें किसी मार्ग में अंदर प्रविष्ट हूँ शैक्षत यदि वाचा भी बिराहुतम यदि वाणी से शब्दोच्चारण कर दिया यह प्राण से प्राण गाण इंद्र व्यापार कर लिया चखी से रूप कर दिया शत्रु से श्रवण इंद्र से शब्द श्रवण कर लिया त्वचा तो स्पर्श कर लिया मन से ध्यान भी कर लिया और से अपान व्यापार भी कर लिया शिष्य से विसर्ग से जन इंद्र कार्य कर लिया अथको हम मैं क्या स्वरूप रहा मैं किसका स्वामी हूँ सब अपने अपने कह रहे मैं क्या स्वामी हूँ मुझे कौन पूछेगा मैं किसका स्वामी हुआ तो इसे विचार करके स एकतम सीमारेतया द्वार प्राप्त से षा विधतीर्नाम दवास्तना दन तस्त्रसथास्त्र स्वयस्व अयमावसथो अयमावसथो अयमावथी एतमें इति एतमेव मे सीमा केश के विभाग बाल मुधामे मे शिखा जहाँ रते उसको विदान फाड़ करके एतया द्वारा प्राप देते इसी मार्ग से एतया द्वारा द्वारा तृतीयाध द्वाह इसी मार्ग से अंध्र प्रविष्ट हो गया सा ऐसा विदृति नाम इसका नाम विदृती हो गया विदारण करके प्रविष्ट हुआ द्वाह द्वार है तदे तत् ये नांदन का नंदन है नांदनम इसी द्वार से जब कोई जाता है पर ब्रह्म ब्रह्म जाता है आनंद हो है इसी द्वारा फोड़ कर मृदा फोड़ कर फाड़ कर के जाता है आनंद का हेतु ही तस्य त्रय आवश्यकता ये जो जीव हुआ तीन उसका आवश्यक स्थान है आवश्यत है तीन पूर्ण नगर राजा के जैसे नगर स्थान होता है अवस्था में रहता है इंद्रिय स्थान दक्षिण चक्की में रहता है सपन काल में मन में रहता है सरस्वती काल में हृदया काश में ये तीन है अथवा तीन स्थान बताए पितृशरीर मातृश और स्वशरीर ये तीन स्थान है तीनों को बताते हैं त्रयह सपना तीन स्वप्न है त्रयह सपना स्वप्न तीन है सपना परमार्थ स्वरूप ज्ञान नहीं होने से सपना के समान है परमार्थिक स्वरूप ज्ञान ही अविद्यमान वस्तु का दर्शन करने से तीनों सपनों के अनुसार स्थान है सपन स्थान है तीनों ही अज्ञान अवस्था है जगृत स्वप्न से अयमा आवशत अयमा आवशत अयमा आवशत चक्षु है मन तृषा हृदया काश अयमावशत अयम कह करके तीनों स्थान में रहता है जाग्रत स्वप्न सुरश्रुति तीनोंवस्था में स जात भूद भूतानेथत कि सदिति स हीतमें पुरुष ब्रह्म ततम अपश्यदीद अदर्शमीति तस्माद्रो नामे हव नाम तम इद्र सतम इंद्र इचक्षत परोक्षेण परोक्ष परुछ प्रिया बिद देव परोक्ष प्रियाय व देवा, देवा। स जात में प्रविष्ट होकर के जीव रूप से जीव रूप होकर के भूताने अभिव्यत कव भूतों का रह करके कवि आचार्य बार बार, बार जन्म मरण होकर दुख भोगते समय परमात्मा को याद करता है फिर भूल जाता है फिर कुछ शास्त्रीय मार्ग पर चलता है कभी कभी शास्त्रीय सन्मार्ग में चलने पर पुण्य कर्म होता है विवेक होता है विवेक होने के कारण थोड़े विचार करता है क्या है कब तक चलेंगे कहां से आया लक्ष्य क्या है मर जाएंगे तो कहां जाएंगे, ये थोड़े विचार होता है विवेक होने पर मूढ़ जो है पशु के समान आगे पीछे विचार नहीं कर पाता है मनुष्य होने पर भी थोड़े अंतकरण शुद्ध पुण्य पुण्यकर्म बहुत जन्म के फल देते हैं थोड़े विचार होता है विचार करने पर फिर और सत्कर्म करता है सत्कर्म करने पर परमात्मा की कृपा होती आत्मकृपा पहले स्वयं प्रयत्न करेगा तो परमात्मा कृपा करते आत्मकृपा होने पर ईश्वर कृपा होती है स्वयं कुछ प्रयत्न करता है समधम आदि और उ... सत्कर्म करता है निष्काम कर्म सेवा आदि करता है तो फिर ध्यान भजन जप आदि करता है परमात्मा कृपा करते हैं परमात्मा कृपा होने पर परमात्मा योग्य शिष्य को योग्य आचार्य गुरु को प्राप्त कराते हैं तो गुरु कृपा होती है परमात्मा गुरु को प्राप्त कराएंगे फिर गुरु कृपा होने पर शास्त्रीय कृपा होती है शास्त्रीय कृपा होने से श्रवण मनन करण से ज्ञान प्राप्त करता है ये इच्छा शब्द वेदांत तो श्रवण करने पर बार बार जब कभी चिंतन करके आत्मा को साक्षात्कार करता है तो अभिव्या ज्ञान होने पर उसको किम जातभ भूतान अभिव्यख्यत अभिव्यख्यत आभिमुख्य न तादात्म्य ने व्यात अभिमुख करके एक रूप से कहा व्यक्त ज्ञान ज्ञान समझ लिया पहले मन हुँ, हुँ, तो मनुष्य हूँ कान हूँ सुखी ऐसे जानता है अन्यम बाशत ये सब जितने है पर ब्रह्म में हूँ और किसको मैं अन्य किसको कहूँगा बाब दिशत व दिशा तो में अन्य किसको कहूँगा और कौन है सब का निषेध करने पर शम एव पुरुषम ब्रह्म तत्तम अपश्यत ये जो पुरुष है ब्रह्म तम में और एक तोप होकर लिखा है, है। ततः व्याप्त तत्त तनु विस्तार से निष्ठा करने तत्व या उसमें तम पहुंचेगा तत्तम व्याप्त तम परिपुर्ण है ब्रह्म उसका देखा साक्षात्कार किया कैसे साक्षात्कार ये मेरा स्वरूप है अदर्शम अपशत इधम अदर्शम इसको साक्षात्कार कर लिया मेरे स्वरूप को ऐसे ज्ञान होता है इदम अधर्शम इसलिए उसका नाम इदम द्र इदम अदर्शम दृश्य धातु इदम द्र उसका नाम हो गया इदन्द्र नाम इदन्द्रोह नाम तम इद्र होता हुआ इंद्र इति आशिक्षते और परमात्मा इदन्द्र है वही मनुष्य रूप से प्रविष्ट होकर के साक्षात्कार कर लिया तो इदंत्र नाम होता हुआ इदन्द्रम संतम इद्र होता हुआ इंद्र इति कहते उसको परोक्ष क्यों इसे परोक्ष कहते हैं परोक्ष प्रिय वही देवा देवता परोक्ष प्रिय है उनका नाम नहीं लेकर के परोक्ष शब्द कहने से खुश होते हैं ऐसे आचार्य आदि के शब्द नाम कहकर परोक्ष नाम कहते देवता को परोक्ष प्रिय जैसे होते परोक्ष प्रिय वाही देवा परोक्ष से इदंत्र होना चाहिए इंद्र कहते हैं तो जो सामान्य देवता परोक्ष प्रिय है तो परमात्मा भी परोक्ष प्रिय है इसलिए इदंत्र नहीं कहकर के इंद्र कहते परमात्मा को स्वगर्म जो इंद्र अलग है ना मुहाँ भी प्रयोगता है अरे इंद्र कहते इंद्र माया शब्द इंद्रश्द प्रयोगी परमात्मा के लिए पुरुषे हवा अयमा आदि तो गर्भवती यदत रेत तदेतर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेज सूत आत्मनिवा बिहर्ति तदा स्त्रियाँ सिंचत अथ नजनयती सदस्य प्रथम जन्म पुरुष हवे अयम आदि तो गर्भ होती सब तो कर्म करता है स्वर्ग में जाता है यज्ञ आदि कर्म करने पर धूमादि आदि मार्ग से पितुलों को जाता है और कर्म अक्षय हो जाता है तो फिर नीचे आता है जब कर्म समाप्त तो हो जाता है वृष्टि आदि के साथ वायु बादल वृष्टि के साथ इसमें पृथ्वी में गिरता है पृथ्वी में जब आता है पृथ्वी में गिर करके फिर मनुष्य शरीर धारण करने के लिए कभी कभी बहुत दिन ऐसे ही रह जाता है उस समय उसको सुखद को कुछ नहीं होता है कहीं मिट्टी में पड़ा रहा फिर वो घास बन गया कोई खा लिया पशु खा लिया फिर उसके टट्टी हो जाएगा फिर कहीं पड़ा फिर कोई कहाँ कुछ पेड़ पौधा हो गया उसको कर काट कर ले लिया कहीं गिर गया ऐसे होते होते है कभी ब्रहि आबादी धान आदि हो गया दान के आदि उसको भी कोई खा लिया पशुपक्षी खा लिया फिर उसके बिस्टा मल होकर निकल जाएगा फिर कहाँ कुछ हुआ ऐसे होते होते कई मनुष्य खाया मनुष्य खाने के बाद भी यदि कोई विवाहित तो गृहस्थ है तो उसके शरीर में जाएगा तो सर में अन से वीरिय होता है अन्यत्र तो तब तक जन्म नहीं लेगा जब इस जाएगा पहले रूप होता है अयम आदि तो गर्भ होती यदत रेत हो सर में अनर्षकों से रेत होता है सार रूप होता है प्रथम गर्भ उसको हुआ जो मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हुआ पुरुष शरीर में रेत रूप हो गया तदैतत् सर्वेभ्य अंगेभ्य तेज सम्भूतम ये जो रेत है सारे अंग से तेज सार निकला वो पुरुष का वो तेज होकर के रहा आत्मने व आत्मा निभरती तब उस समय वो रेत अपने जो सार रूप है रेत गर्भवा गर्भ हुआ अपने आत्मनिका था में अपने आप को धारण करता है अपना ही सार रूप है वीरिय में धारण करता है तदा तद यदा स्त्रियाम सिंचती पत्नी के साथ मैथुन कर्म करता सेचन करता है रेत यथ ए न रेत निकलता है तो जन्म दूसरा हुआ तब पहले तो धारण क्या था गर्भ हुआ था अभी रेतरूप से धारण करना गर्भ हुआ जब उसका रेतन का स्कलन होता है स्त्री शरीर में प्रविष्ट होता है तदस्य तथम जन्म ये प्रथम जन्म रेतरूप से स्त्री शरीर में गया त्रिया आत्म भूय भूय ग तथा तस्मा न ही ना शेत आत्मा अत्र गय से स्त्री आ आत्मभूयम ग क्षति आत्मस्वरूप होकर के रहता है रेत उसके शरीर के साथ एक हो जाता है यथा स्वम अंगम जैसे अपने अंग इसी प्रकार तस्माद ये नाम न ही नहीं तो जिते अन्य पदार्थ कुछ शरीर में आएगा वो शरीर को कष्ट देगा वो शरीर का अंग हो जिते अपने अंग रक्त आदि है अपने रक्त मांस जैसे इस प्रकार अंग हो जाता है जो नृत आया इसलिए स्त्री शरीर को कष्ट नहीं देता है शाह एतम तम आत्मान अत्र गतम भाव ये जो आत्मा है पुरुष का आत्मस्वरूप निरीत रूप से आया अतम गत शरीर में स्थितवा उसको वृद्धि कराती है स्त्री और वो भोजन करने में कुछ निषिद्ध नहीं करता है कुछ खाना है कोई विरुद्ध भोजन नहीं करके उसको वर्धयती स्त्री बढ़ाती है गर्भ में धारण करती है सा भावे सायि भावितव्या तम स्त्री गर्भ बिहर्ती अग्र एव संतत्या, एवं कुमार जन्मनु अग्रे अतिकुमर जन्मनु अग्रे अतिम्ब तद संतत्या लोकाना सतत सतत मे लोकास्तियों जन्म जिस स्त्री गर्भ का धारण कर बढ़ाती है सा भावी तव्या भवती पुरुष के द्वारा पति के द्वारा पति उसको भोजन आदि दे करके रक्षा करता है गर्भ अपने पति का अपने स्वरूप रेत रूप से स्त्री में गई गया उसको बढ़ाती है पत्नी और पत्नी भावी तव्या भवती पुरुष के द्वारा पुरुष उसकी रक्षा करता है स्त्री गर्भ में होते समय तम स्त्री गर्भम विभरती तम गर्भम स्त्री गर्भ में धारण करती सो अग्रव कुम जन्म अग्रे अवयती कुमार के जन्म के पहले कुमारम अधिवती जन्म के पहले न अग्रे का जन्म के अधि अग्रेव पहले वहाँ अधिवयती पहले तो धारण किया गर्भम बिहति सो अग्रव कुमारम जन्म न अग्रे अ जन्म के बाद अधि जन्म के ऊर्ध जन्म के पश्चात जन्म होते हुए ही पिता अतिभावती अधिभावित जन्मन अग्र पहले धारण करता है स पहले दो बार आया सो अग्रेव कुमारम जन्मन अग्र अधिभावैती पर धारण करता है उसके बाद जन्म होने के बाद अधिकार से अधिभावती ऊर्ध्व उसका उपकार करता है कैसे करता है जन्मन अग्र अधिभावैती आत्मा नमेव तद्भावैती जन्म के पश्चात जात कर्मादि संस्कार करता है कुछ कर्म करता है पिता तो जो पिता कुछ कर्म करता है जन्म के बाद वो आत्मान में वह तत्भावे थे अपने को ही भावई थी क्योंकि स्वयं ही पुत्र रूप से जन्म हुआ स्वयं अपने शरीर के सार रेत रूप से प्रविष्ट हुआ तो अपने ही पुत्र रूप में प्रविष्ट हुआ इसलिए अपने आप को ही वो जात कर्मादि करके उसकी भावना करता रक्षा करता है पतिर्जायाम प्रवेशती प्रवेशती ऐसे श्रुति में आया पति स्वयं अपने स्वयं पत्नी रूप से प्रविष्ट हो जाता है वही गर्भ होता है पुत्र रूप से पति स्वयं जन्म हुआ ऐसा लोका नाम संतत्या ये लोगों की ऐसे संतति प्रवाह चलता है पुत्र प्रति अविच्छेद के लिए विच्छेद नहीं हो संत्य ही इसी प्रकार स्वयं पिता पुत्र रूप से जन्म हो जाता है एवं संतता ही लोका इसी प्रकार लोक पुत्र पुत्र आदि क्रम से चलते हैं तद अश्य द्वितीय जन्म उसके बाद ये द्वितीय जन्म हुआ पुत्र हुआ ये सब ये जो लोक हैं इसी प्रकार जन्म फिर विवाह करके फिर पुत्र जन्म फिर पुत्र रूप से जन्म हुआ स्वयं फिर मर जाता है इसी प्रकार संसार है चलता है उसका विच्छेद नहीं होता है ये सारा संसार इसी प्रकार है मोक्ष के लिए नहीं ऐसे चलता ही रहता है जन्म मरना आदि होकर के द्वितीय जन्म कहा आगे सस्मात्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीये अथय इतर आत्मा कृतकृतो वह गईति सही प्रयन तदस्य तृतीय जन्म प्रथम जन्म हुआ रेतरूप से निष्कन स्त्री में प्रवेश हुआ दूसरा जन्म हो गया माता गर्भ से निकला स्वयं पिता ही पुत्रूप से जन्म द्वितीय जन्म हुआ सो अस्याम अस्य अयम आत्मा जो पुत्र रूप आत्मा है पिता का वो पुत्र पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधियते कर्म करने के लिए प्रतिनिधि बना जाता है ये संप्रति कर्म है पिता उसको अनुशान करें अनुशासन करेंगे मरते समय तव ब्रह्म तम यज्ञ तम वेद तो पहले उसे सिखा है कहेगा अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम वेद इसे तो आगे प्रतिनिधि बन जाता है पुत्र जो वेदाध्ययन पिता ने किया कुछ रह गया आगे पुत्र वेदाध्ययन करेगा यज्ञादि कर्म पहले पिता करता था जो नहीं किया आगे करेगा तो जो कर्म करता था आगे करके ये कर्म करने के लिए संप्रति कर्म होता है तो वो आगे प्रतिनिधि बन जाता है अथश्य अयम इतर आत्मा कृत्य कृत्य एक तो हो गया पुत्र प्रतिनिधि बन गया वेदाध्यन करेगा यज्ञ करेगा बाकी श्राद्धादि पिंडादान करेगा सब कर्म करेगा और जो इतर आत्मा दूसरा है पिता रूप आत्मा है वो पुत्र रूप हो गया प्रतिनिधि और पिता रूप जो आत्मा है कृतक हो गया कृतक कृत्य का था गृहस्थ को पुत्र जन्म के बाद उसको प्रतिनिधि बनाना वेद अध्ययन करके आगे वेद अध्ययन करके यज्ञादि करेगा कर्म करेगा तो वो प्रतिनिधि बन गया तो पिता कृत हुआ फिर वयोगत उम्र प्रार्ध समाप्त हो गया मर जाता है सही तो प्रयन व करके जाते पुनर्जाये फिर जन्म लेता है तदस्य तृतीय जन्म ही तृतीय जन्म हुआ अभी पुत्र का दो जन्म कह करके पिता मर करके जो जन्म लेता उसका तृतीय जन्म कहा जिसका दो जन्म कहा पहले रेत रूप से निकलना पुत्र रूप से जन्म हुआ अभी पुत्र का तृतीय तृतीय जन्म नहीं कहकर करके पिता मर के जन्म लेता उसका तृतीय जन्म कहा क्योंकि पिता ही स्वयं पुत्र रूप से हुआ जो पुत्र है वो भी अपने पुत्र करके उसको प्रतिनिधि बना करके वो मरेगा आ? आ, सुनो एक एकाग्र होकर करके मर जाएगा पुत्र जो ये तृतीय जन्म हुआ उसको नहीं कहकर पिता का कह दिया ऐसा समझ लेना पिता पुत्र एक स्वरूप मान करके पिता का जो मर करके के जन्म तृतीय जन्म का पुत्र का क्यों पुत्र को भी ऐसा होगा इसे तीन पिता पुत्र एकात्म होकर के तृतीय जन्म कहा तदुप्त मिशिणा गर्भे तो सन्न्वेशावेदा अभेदमहम देवा जनिमा विश्वा शतमुरा आयसी रक्षन अध श्ये जवसा जबसा निर दीयमीति गर्भवैतया नो वामदेव एवं ऐसे पुरा जन्म मरण होकर के संसार समुद्र में है कभी किस यदि ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने पर कृतकृत हो जाता है इसको मंत्र ऋषि ने कहा गर्भे नु सन अनु ऐसा अवेदम अहम गर्भ में रह करके ही ऐसा उसको ज्ञान हुआ नु वितर्क के, के लिए अनेक जन्म के बाद अनेक जन्म वर्ण को प्राप्त करके विश्वानी देवान जनिमानी विषा अनेक जन्म के पश्चात विश्वाणी जन्म बहुत जन्म के बाद अभी हुआ अहम अभेदम मुझे ज्ञान हुआ अहो आश्चर्य अनेक देव अनेक जन्म होने के बाद अभी मुझे ज्ञान हुआ शतमापुर आय सिर आरक्षण सौ अनेक है बहुत आय से लोह के जैसे अभेद्य शरीर सो का अर्थ अनंत वाचक कितने शरीर में मुझे बांध करके रखा था एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा ऐसे बंधन था बांध कर रखा था आय सिर आरक्षण अध श्यन जब बाद में ने जिस प्रकार पक्षी जाल को भेदन करके निकल जाता है इसी प्रकार में जाल को भेदन करके जबसा शीघ्र गति से आत्मज्ञान के सामर्थ्य के काना निकल गया निकली निरम गर्भ एव ए तो सयान वामदेव एवं वाच गर्भ में रहते उसको ज्ञान हो गया वामदेव को ऋषि को तो उसी समय उन्होंने कहा कुछ प्रतिबंध था जिसके कारण और के गर्भ था गर्भ आते ही प्रतिबंध समाप्त हो गया गर्भ में ही ज्ञान हो गया किसी किसी को वेदांत श्रवण नहीं करके भी ज्ञान हो जाता है क्यों पहले सब कुछ साधन हो गया था कुछ प्रतिबंधक रहा जन्म लेना था वो लेने के बाद अभी ज्ञान हो गया इसका नहीं कि उसको अनुकरण करके उनको ज्ञान हो गया इसलिए को भी ज्ञान हो जाएगा श्रवण करने की आवश्यकता नहीं बहुत लोग कहते नाम लेकर के तो गर्भ में वामदेव ज्ञान हो गया सबको गर्भ में ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं जिसका पहले हुआ है साधन सब कुछ हो गया कुछ बाकी था तो उसको ज्ञान हो जाता है अभी कभी किसको ज्ञान हो सकता है हो जाता है यदि पूर्व अभी देखा जाता है कि उसका जन्म से वैराग्य कोई मन समय तक तो वैराग्य नहीं होता है कोई बुद्धिमान है भक्तों परमात्मा का चिंतन करता है कोई नास्तिक है जो जहाँ तक तो पहुँचा था अभी जन्म प्राप्त करने पर यदि किसी प्रकार उसका पुण्यकर्म साथ दिया तो आगे शुरू करेगा यदि वेदांत श्रवर्ण बहुत किया है साधन भजन श्रवण मनन सब करने के बाद कोई प्रतिबंधक रह गया जिसके कारण ज्ञान नहीं हो पाया तो शीघ्र ही मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा उसको ज्ञान हो जाएगा संन्यासी के बिना शास्त्र श्रवण के बिना भी हो सकता है पूर्व जन्म में यदि सब कुछ हुआ था तो इसको गर्भ में ज्ञान हो गया स विद्वान अस्मा शरीर भेदा दुर्धम उत्क्रम्यामिन स्वर्गे लोके सर्वान काम आप अमृत समभवत समभवत यही था विद्वान ज्ञानी जैसे वह को ज्ञान हुआ ऐसे प्रकार जिसको ज्ञान हो जाएगा अस्मात् शरीर भेदा दुर्धम के बाद उत्क्रम्य निकल करके अमुसिन स्वर्गे लोके स्वर्ग लोके में ज्ञान हो जाएगा तो अविद्या नष्ट होने पर नष्ट हो गया तो यही प्राप्त कर लेगा स्वर्ग ब्रह्मस्वरूप सर्वानु कामान ब्रह्म ज्ञान हो गया प्राप्त हो गया सर्व काम्य वस्तु प्राप्त कर दिया अमृत समझ मुक्त हो गया मुक्त हो जाएगा कोई भी ज्ञान प्राप्त होते ही ब्रह्म ज्ञानी मुक्त हो जाता है जिते जी ब्रह्म ज्ञान होने पर ही सर्वात्म भाव प्राप्त होता है वामदेवाचार्य के द्वारा कहा गया <coughs> इसको ब्रह्मविद्ध जितने मुमुक्षु है अभी जिज्ञासु है ये साध्य साधन रूप संसार है जीव भाव है उससे हटने के लिए विचार करते ऋषि महर्षि लोग सब मिल करके ही विचार करते हैं जिज्ञासु मुमुक्षु को से बैठ करके चिंतन करना विचार करना चाहिए उसका नाम सत्संग हो जाता है सब परस्पर विचार करें महात्मा बैठ करके विचार करें अन्य विषय विचार करते हैं किंतु वेदांत विचार कठिन होता है अन्य विशाल भी विचार छोड़कर वेदांत विचार करें तो ये साधन हो जाता है कोयमात्मे वयं उपासमहे कत रसात्मा ये ना पश्यति ये ना श्रृणोति ये ना गंधान जिग्रति ये नाचम व्याको ये न स्वादु अस्वादुच विजाति कोयमात्मा की वयं उपास महे हम लोग को तो उपासना करते हैं ये आत्मा कौन है अयम आत्मा ये जो आत्मा रूप से हम चिंतन करते उपासना करते ये वो आत्मा कौन है कौन है जिसकी जिसके, जिसके हम उपासना करते है सा आत्मा आत्मा कौन है इस शरीर में दो में से कतरा एक तो सब इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय है सब इंद्रिय से ग्रहण होता है और जिसके लिए इंद्र से विषय ग्रहण होता है एक अलग है ये दोनों में से कौन है स्वात्मा कतर दो में कौन है ये अनबा पश्चाति जिस इंद्र से ग्रहण करता है रूप आदि जिस इंद्र से श्रवण करता है गंध ग्रहण करता है शब्दोच्चारण करता है साधु साधु ग्रहण करता है ये सभी इतने इंद्र से गंध ग्रहण आदि करता है विषय ग्रहण करता है तो ये सब विषय ग्रहण करता है कि कर्ण रूप हुआ अनेक कर्ण रूप से उपलब्धि करता है जिससे उपलब्धि होती जिससे उपलब्धि करता है एक हुआ जो ज्ञान दृष्टा श्रोता मंता है जो उपलब्धि का करता है जिस कारण से उपलब्धि होती है कर्ण एक हो गया और जो उपलब्धि करने वाले कर्ण के द्वारा एक हो गया ये दोनों में से कर्ण रूप आत्मा है अथवा कर्ता जो उपलब्धि करने वाला आत्मा है ये कौन आत्मा होगा चक्षुश्रोत्रादि सब इंद्रिय सब जिससे कर्ण से ग्रहण होता है इसी प्रकार वही साधु और ग्रहण करता है वही है अथवा करता है ऐसा करके विचार करते हैं विचार करने पर निश्चय होता है यदृद मनश्चे तथ सं विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प क्रतुरसु काम वसै सर्वाणी एवेतान प्रज्ञान से नाम धेयानी इसके बाद अंतकण भी है ये सब अलग हो गया आगे मन है अंतकरण ये मन अंतकरण होकर के एक हो करके सब रूप इंद्र के द्वारा ग्रहण करता है यथेत हृदय मनश्चेतत ये जो हृदय हृदय में स्थित है वो मन है मनश्चेत और मन से ही संकल्प आदि करता है हृदय रूप से निश्चय करता है बुद्धि रूप से सब इंद्र के द्वारा व्यापार होकर के कर्ण होता है मन सारे वस्तु की उपलब्धि ज्ञान के लिए मन में ये वृत्ति होती है ये सब मन में परिणाम वृत्ति है मन से ही देखता है मन से सुनते कहते हैं तदात्मक मन होकर के वो प्राणात्मक हो जाता है प्राणो हो यो हो वही प्राण सप्रज्ञा जो प्रज्ञा प्राण कारण का समुदाय हो करके प्राण सम्वाद में कहा गया प्राण श्रेष्ठ है तो इस प्रकार हृदय मन रूप कर्ण है कर्ण में सब वृत्ति है परिणाम है ये सब क्या संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम ये सब जितने मन के परिणाम वृत्ति चेतन है संज्ञानम संज्ञेतन भाव चैतन्य आज्ञानम ईश्वर भाव विज्ञान है कला का संगीता का विषय का ज्ञान चौसठी कला है प्रज्ञान है प्रज्ञता तात्कालिक प्रतिभा है मेधा है ग्रंथ धारण शक्ति दृष्टि इंद्रिय के द्वारा विषय की उपलब्धि धीति धैर्य धारण शरीर शिथिल हो जाता है धारण करने का सामर्थ्य तविशर रहता है और मति है मनन मनीषा बुद्धि में स्वातंत्र बुद्धि ज्योति है जो चित्त में दुखित्व स्मृति स्मरण संकल्प विषय का संकल्प करता है कृत निश्चय अध्यवसाय अशुप्रणनादि वृत्ति है काम जो वस्तु प्राप्त नहीं उसकी तृष्णा है काम वश है स्त्री संबंध की इच्छा है और ये सब जितना अंतकण की वृत्ति है अंतकरण की जो होती है वो भी अंतकरण कर्ण हो गया बाह्य करण अंतकरण है ये सो करने की वृत्ति होती है इसके द्वारा उपलब्धि करने वाला अलग है जो प्रज्ञपतिमात्र अर्थ उपलब्धि करने वाला है उसके लिए ही जिस प्रकार संघात होता है सब मिल कुछ कार्य करते हैं जिसके लिए करते संघा यह संघात सब परार्थ परार्थ होता अन्य के लिए होता है गृह मकान है जितने ईट पत्थर दीवाल आदि सब मकान के लिए नहीं गृहस्वामी के लिए ये सब कर्ण आदि है कर्ण से कार्य करते तो करता उससे भिन्न है जिस प्रकार चक्षुरादि बाह्य करना इस प्रकार अंत करण इनके द्वारा व्यापार होता है ये सब व्यापार होता है संकल्प आदि वृत्ति होती है ये सब प्रज्ञप्ति मात्र चेतन का ये सब उपाधि रूप है इन उपाधि के द्वारा ज्ञान होता है जिसके लिए ही होता है वही है उपाधि के कारण अलग अलग नाम हो जाता है यही प्रज्ञप्ति चेतन मात्र है उपाधि के कारण उसका नाम अलग अलग हो गया शुद्ध चेतन है जिस प्र प्रज्ञप्ति के लिए ज्ञान के लिए सब होते हैं उसका ही ये सब प्रज्ञान का नाम है उपाधि के कारण नाम हुआ सत नहीं सोता है सत होता है सर्वाणी एवतानी प्रज्ञान से नाम ध्यान सब जितने प्रज्ञान का नाम किसको लेकर के उपाधि को लेकर के अंतकर्ण इंद्रिय अलग अलग इंद्रिय अलग अलग को लेकर के प्रज्ञान का नाम सब इस प्रकार जिसके लिए ऐसा कर्ण व्यापार होता है उस चेतन का उपाधि विशिष्ट नाम ऐसे हो जाता है और ये जिससे उससे विलक्षण है वो प्रज्ञान है ऐसा ब्रह्मेश इंद्र ऐसा प्रजापति रहते सर्वे देवा ईमानी से पृथ्वीवायुराकाश आपो ज्योतिषीतेताच चुद्रमिश्रणीव बीजाइतरा चेतराने चांद्रजानी चारूजानी च्ेतजा चीजा चाव पुषा हस्तिनो येदी जंगमच पतत्री चवरम सर्वतने प्रज्ञ प्रतिष्ठित प्रज्ञत्रोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म यह प्रज्ञान रूप आत्मा ब्रह्म है ये अपर ब्रह्म है सबके सर्वे में प्राण रूप से स्थित है अपर ब्रह्म है ऐसा इंद्र ये इंद्र है ऐसा प्रजापति रूप है ये सर्वे देवा ये सब जितने देव है एक बिंब रूप चेतन है अनेक जल पात्र में उनका प्रतिबिंब जैसे होता है इसी प्रकार प्राण प्रज्ञात्मा है चेतन है सब उपाधि में अलग अलग रूप से दिखता है वही इंद्र है परमात्मा वही जो प्रजापति है वही हिरण्य गर्भ प्राण है सब देवता है ईमानी पंचमहाभूताणी भी उसमें ही अध्यस्त है वही है पंचमहाभूताणी पृथ्वी वायु आकाश जल तेज ये सब जितने है क्षुद्र है ये क्षुद्र मिश्राणी क्षुद्र अल्प छोटे छोटे जंतु क्षुद्र मिश्रित है और जितने जीवस वही है बीजानी इतराणी च बीजानी सर्पादि बीज है इतराणी च अलग प्रकार जितने जा, जा चा, चा, अंड़ अंड़ अंड़ ज जन्म लोगते हैं बीजानी च इतराणी च अंडजानी अंडजे ज अंड से जाते हैं पक्षी आदि है और जरायुज है जारूज मनुष्य पशु आदि है स्वेदज स्वेद युप मशक आदि च उद्विजानी वृक्ष आदि है अश्वगौपुरुष हस्ती यद प्राणी जो सबे प्राणी जंगम चलने फिरने वाले पत्थ त्रिपक्षी उड़ने वाले यहावरम स्थिर रहने वाले वृक्षादि है सर्व तत् प्रज्ञा ये जितने है प्रज्ञा नेत्र ब्रह्म ही उनका नेत्र प्रज्ञा है तच ब्रह्म नेत्र है ज्ञान का साधन जिसे ही प्रज्ञान नेत्र यस्य प्रज्ञा है जिसका नेत्र है प्रज्ञा अर्थात प्रज्ञा से ही चेतन के कारण ही सब व्यवहार करते जितने प्रज्ञा है उनका नेत्र है जिसके द्वारा सब कुछ ग्रहण होता है दिखता है भान होता है सारे सब कुछ लोके है प्रज्ञा के कारण वो प्रज्ञा है प्रज्ञा रूप सब कुछ है लोक जितने लोग प्रज्ञा नेत्र लोक सारा लोक प्रज्ञा से ही प्रकाशित प्रज्ञा में प्रज्ञा प्रतिष्ठा सबकी प्रतिष्ठा प्रज्ञा है प्रज्ञा चेतन ज्ञान अधिष्ठान है जो प्रतिष्ठा सब सबकी है प्रज्ञा वही प्रज्ञान ब्रह्म सबका अधिष्ठान प्रज्ञान ब्रह्म है जो ब्रह्म है उसको ही कोई अग्नि कहते कोई मनु कहते कोई प्रजापति कोई इंद्र कहते कोई प्राण कहते कोई हिरण्य गर्भ कहते एक ही अधिष्ठान चेतन अ, एक अधिष्ठान चेतने में अलग अलग उपाधि के कारण अलग अलग जिस प्रकार एक आकाश है घट्ट के है तो घट्टाकाश मठ के तो मठ आकाश और गुहा के अंदर गुहा का अलग अलग उपाधि को लेकर के अलग अलग नाम होता है एक चंद्र बिंब रूप है अलग अलग जल में प्रतिम्बित होकर अलग अलग दिखता है एक अधिष्ठान चेतन है अलग अलग उपाधि को भेद से अलग अलग देह में अलग अलग अंतकरण अलग अलग अज्ञान भेद से भिन्न रूप से दिखता है उपाधि भेद से यही सर्व रूप से दिखता है सारे प्रपंच जीव च, जड़ चेतन जितने है जितने प्रकार योनि है सबका अधिष्ठान एक चेतन है सब में अनुगत है है अधिष्ठान वही प्रज्ञानम ब्रह्म ये ऋग्वेद में महावाग्य है प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञान शब्द से जीव लेना ना ब्रह्म है परमात्मा प्रज्ञान जीव शब्द से जितने जीव अलग अलग उपाधि वैसे भिन्न होते सब प्रज्ञान है वाच्यार्थ है लक्षार्थ है उपाधि तो शुद्ध चेतन अधिष्ठान तव ब्रह्म जिस प्रकार त्व एक, एक जीववाचक ब्रह्म तत्पद परमा परमात्मा के लिए इसी प्रकार प्रज्ञान जो आप बाह्य चक्षुराधिकर्ण अंतकरण, ये उपाधि विशिष्ट हो करके जीव होता है ये अंतकरण में चिदाभास दिखता है चेतन जैसा लगता है अधिष्ठान चैतन्य सर्वत्र है और बाकी ये सब मिल करके जीव होता है चैतन्यदिष्ठान लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्थ तसंगो जीव उच्यते जीव के स्वरूप अधिष्ठान चैतन्य लिंगदेह देह पाँच ज्ञानेद्रिय पांच कर्मेंद्रि पांच, कर्में पांच प्राण और अंतकण बुद्धि ये लिंग शरीर है ये अधिष्ठान चैतन्य सूक्ष्मशरीर चिक्षाया चिच्छाया लिंग शरीर के अंतर्गत अंतकण में चीदाभाष ये समुदाय को जीव कहते हैं जीव जब आपने मैं ऐसे कहते हैं स्थूल सर्वत है उसके अंदर अंतकर्ण जल स्थानीय और प्रतिम्ब जैसे चिदाभास और सूक्ष्म सर्वस्व आ गया अधिष्ठान चैतन्य भी है जिस प्रकार घट्ट में जल भरेंगे घट्ट के अंदर आकाश पहले था जल भरने के बाद भी आकाश रहता है वो वास्तव आकाश है दिखता नहीं जल में एक आकाश का प्रतिबिंब दिखता है बच्चा समता है वही आकाश है कहता घड़ा में आकाश दिखता है थोड़ा हिलाए तो कहता आकाश हिलता है वस्तुतः तो जो आकाश है घट को हिलाए घट को तोड़े कुछ करे आकाश का कुछ नहीं होता है जिस प्रकार आकाश घट देश में जल जहां है वहां भी है इसी प्रकार अधिष्ठान चेतन आप जहाँ है आपके अंदर बाहर सर्वत्र है अधिष्ठान चैतन्य तो रही उसके बिना कुछ नहीं और उसमें सूक्ष्म शरीर चीदा भाषा मिल घड़ा में घड़ा है आपके शरीर घड़ा के स्थान पर सोचो जल के स्थान पर अंतकण है अंतकर्ण में चिदाभास दिखता है जैसे जाले में आकाश दिखता है वास्तव वा आकाश वहाँ है वास्तव चैतन्य देह के अंदर बाहर है पत्थर दीवार में भी है खाली स्थान में भी है उसमें क्रिया कुछ नहीं होती है जो अंतकर्ण में चीदाभाष है और चैतन्य जैसे लगता है उसको हम कहते चेतन्य वही सब कुछ करता है इसमें अहम शब्द से ये समुदाय में से वाच्यार्थ को उपाधि औपाधि के रूप को छोड़ करके केवल अधिष्ठान चैतन्य जिसको कहते हैं कूटस्थ घटों को लेकर चलेंगे तो आकाश नहीं चलता है इसी प्रकार जो आप चलते हैं तो शुद्ध चैतन्य चलता नहीं है आपका शरीर चलता है अंतक चलता है चिदाभास में ही गमन होता है लोकांतर गमनागमन चिदा भास सूक्ष्म करता है उसमें चिदाभास रहता है वही चेतना है तो बिंब रूप चेतन आपका स्वरूप है प्रतिबिंब चिदाभास में अहम बुद्धि होती है अंतःकरण में जिस चिद्धाभास उसके कारण देह चेतना लगता है वो चिदाभास आपका स्वरूप नहीं बिंब एक होते हुए प्रतिबिंब अनेक होते हैं बिंब एक चंद्र आकाश में है जल बहुत जल में घड़ा में प्रतिबिंब अनेक है इस प्रकार एक चिद रूप बिंब है अनेक प्रतिबिंब चिदाभास है अलग उपाधि के कारण अलग दिखते हैं एक ही बिंब रूप आत्मा उसको जान करके जो प्रज्ञान शब्द का लक्ष्यार्थ है कुटस्थ चैतन्य वही ब्रह्म है ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ होता है ईश्वर जो जन्मादि कारण माया विशिष्ट चेतना माया उपाधि के कारण जो सर्वज्ञ तो सर्वशक्तिमत्व तो। जगत कारणत्व तो है माया उपाधि रही तो शुद्ध चेतन है निष्क्रिय है वो कारण नहीं कार्य भी नहीं कारण भी नहीं शुद्ध चैतन्य है ब्रह्म शब्द का लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ है ईश्वर इस बगैर अहम प्रज्ञानम तम ये वाच्यार्थ होता है जीव चिदाभा से विशिष्ट और लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध चैतन्य यहाँ प्रज्ञान ब्रह्म जब कहते तुम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम् ब्रह्म में दोनों की एकता जीव ब्रह्म की एकता दोनों उपाधि विशिष्ट है उपाधि दोनों स्वरूप विशेषण है अल्पज्ञ के सर्वज्ञ एक परिचय एक अपरिचन्न जीव होता है सा अहंकार परमात्मा होता है निरहंकार दोनों की एकता नहीं हो सकती है किन्तु श्रुति कहती प्रमाणे है जहाँ जैसे वाक्यर्थ प्रयोग होता है श्रवण करते अर्थ वो श्रवणार्थ बाधित तो हो जाता है तो लक्षण करनी पड़ती है लक्षणा के द्वारा अर्थ ज्ञान होता है लोक में भी विषमभूक्ष पिता कहते पुत्र को पुत्र कहता मैं चाहता हूँ उनके घर में भोजन करने के लिए शत्रु घर में भोजन के जो जाता है पिता कहते जाओ विष खाओ पिता पुत्र को नहीं कहते विष खाने के लिए शत्रु घर में भोजन करते विष खाने के जैसे पुत्र फिर जाना बंद कर देता है या तो पिता नहीं चाहते हैं विष खाओ का अर्थ शत्रु घर में भोजन नहीं करो ये लक्ष्यार्थ लेते हैं तत्व स्वयं बाच्यार्थ स्वयं देवदत्त है तत्काल तत्देश विष्ट देवदत्त काल देश वर्तमान काल वर्तमान देश ये देश भिन्न है दो अतीत काल वर्तमान काल एक नहीं अन्य देश में देखा था किस को अभी यहाँ देख रहे देश भिन्न है तो भी स्वयं देवदत्ता कोई कहता है जिसका आपने देखा था दस बारह साल पहले अभी देखने पर संशय होता है वही है अथवा न अन्य है दूसरे बताता वही है स्वयं देवदत्ता तो देवदत्त पिंड एक लेना पड़ता है तत्काल तद्देश तत्काल ए तद्देश ये दोनों को छोड़ करके शुद्ध देवदत्त एक है इसी प्रकार अंश को छोड़ करके शुद्ध चेतन के प्रज्ञान ब्रह्म ये ज्ञान प्राप्त होता है जब उस वेदांत तो श्रवण करके बार बार लक्ष्यार्थ चिंतन करें लक्ष्यार्थ में एकत्व में कोई विरोध नहीं वाच्यार्थ में कभी एकत्व नहीं होता है जो लोग लक्ष्यार्थ को नहीं समझ करके मैं ब्रह्म इसे रटते हैं कभी भी ज्ञान नहीं होगा कुछ द्वैतवादी लोग नाराज होते हैं कहते यम है, कहते मैं ईश्वर हूँ मैं भगवान हूँ कितने पापी है वस्तु तो, तो लक्ष्यार्थ में एकत्व उसमें कोई दोष नहीं वो भी नहीं समझ करके नाराज होते हैं और अद्वित तो मार्ग में कुछ जो चलता है लक्षार्थ को नहीं समझ करके मैं ब्रह्म हूँ में परमात्मा चिंतन करता है तो कुछ लाभ नहीं होगा लक्षार्थ को समझ करके ही चिंतन करना होता है लक्षार्थ में एकत्व है वाच्यार्थ में एकत्व कभी नहीं होता है वाच्यार्थ में तो भेद है सैतन प्रज्ञनात्मन आसमान लोकादुत्क्रम्यामिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप तो, अमृत समभवत तो समभवत तो। इसी प्रज्ञा रूप आत्मा से इस्लोक से उत्क्रम्य प्रज्ञा आत्मा है इसे उत्क्रमण करके अस अमुसम लोके अमुसम लोके व्याख्य पहले कहा है सर्व काम ज्ञान होने पर सब काम प्राप्त कर लिया अमृत हो जाता है जब उपासना करके जाता है ब्रह्म लोक वह अलग है किंतु ज्ञान प्राप्त करने पर ज्ञान प्राप्त से ज्ञान से मुक्त होता है उत्क्रमण देह में इस श्लोक में ताजात में भाव छोड़ लेता है मिथ्यात्व निश्चय कर लेता है मिथ्याश्चय करने से ज्ञान से ही अज्ञान निवृत्त होता है अज्ञान निवृत्त होते ही अमृतमुक्त तो होता है जेते जेतेजी जीते जी इस श्लोक में स्थित होते हुए मुक्त है वो होता है जीवन मुक्त जब तक प्रारध कर्म है तब तक शर रहता है प्रारध कर्म समाप्त होता है उसको कहते विदेह कैबल्य विदेह कैवल्य होता है मुख्य मुक्ति मुक्ति है किंतु ज्ञान ही देखता है ज्ञान होते ही अपने को मुक्त मानता है उसमें कुछ तत् कार्य न भी देते कृत्य हो गया जब तक आत्मज्ञान साक्षात का नहीं हुआ तब तो तक कृत्य कृत्य नहीं होता है जितने भी धन सम्पत्ति के ठिकारे नाम ख्याति प्राप्त करे मरना पड़ेगा छोड़कर जाएगा कहाँ जाएगा ठिकाना नहीं है इसलिए एक ज्ञान ही है क्योंकि बंधन अज्ञान से मिथ्याबंधन है मिथ्याबंधन की निवृत्ति मिथ्याबंधन अज्ञान से अज्ञान शवन से ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी उसका साधन है आगे बृहतारण कम आएगा श्रवण मनन निधिध्यासन ओ वांग में मन से प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित आविरा बीर्म एधि वेदस्म आनी स्थुत में प्रशी रने संदा ऋतम वदिष्यामी सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतुमाम अवतुवक्तारम अवतुवक्तारम ओम शांति शांति शांति अंतर्गत है शाति साम वेदिकगते छांदोपनिषद छंदोक साख्या में अंतर्गत केन उपनिषद हुई होती ये छांद्योगोपनिषद ओ आप्यायन मांगा वाक्ण्चुश्रोत्रथो बलिंद्रिया चर्वाणी च ब्रह्मोपनिषद सर्वं ब्रह्म निराकुिया माँ मामा निराको निराकणस्व निराकण मेस्त तदात्मन निरते य उपनिष्सु धर्मास्ते मयि सन ते, मैसंतु। ते, मैसंतु। ते मैसंतु। ओम शांति शांति शांति इसका अर्थ बताया था सर्वम ब्रह्म उपनिषद उपनिषदम उपनिषद द्वारा उपनिष्ड़ प्रतिपाद्य ब्रह्म सब कुछ है ब्रह्म का निराकरण नहीं करे ब्रह्म नहीं है अथा मैं ब्रह्म ने ऐसा निषेध नहीं करे ब्रह्म मेरा निराकरण नहीं करे अथातः मेरे सर्व प्राप्त हो मेरे से दूर नहीं हो कभी मैं ब्रह्म से दूर नहीं हूँ परस्पर का निराकरण नहीं हो तदात्मन निरतः उपनिषद में जो धर्म है उपनिषद में ज्ञान प्राप्ति के लिए समदमादि जो धर्म है वो धर्म मेरे में हो करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो ज्ञान का साधन होना चाहिए साधन होने पर ही साध्य की प्राप्ति होती है मोक्ष साध्य नहीं है मोक्ष साध्य होगा तो अनित्य हो जाएगा ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती अपना स्वरूप नित्य प्राप्त है केवल अविद्यावृत्ति से मोक्ष शब्द का उपचार गौण प्रयोग होता है किंतु तो ज्ञान साध्य है मोक्ष ज्ञान से होता है जो कहते हैं तो, तो ज्ञान से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती मुक्ति ज्ञान साध्य नहीं है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने से होता होताए से प्रयोग किया जाता है किंतु ज्ञान का साधन है ज्ञान का साधन है श्रवण मनन निधि छांदोग्य उपनिषद है सर्वत्र ज्ञान से तो मुख्य है ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतकण शुद्धि की आवश्यकता है तो उपासना इसलिए उपनिषद में भी उपासना कही जाती है उपासना करने से अंतकण की शुद्धि होती तब तो ज्ञान होता है जो विपरीत भावना है देहादि महम विपरीत भावनायम ये जो विपरीत ना एकाग्रिया सा निवर्तते उपासना से एकाग्रता होती है एकाग्रता होने पर विपरीत भावना की निवृत्ति जो सगुण ब्रह्म का उपासना ध्यान करते हैं योगाभ्यास करके निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करते हैं वो कृत्योपास्ति कहे जाते हैं कृता उपास्तिर यह नृत्योपास्ति जिसने उपासना की सामान्य उपासना तो सबने की है थोड़ी उपासना करने से उसको कृत्योपासति नहीं कहते हैं उपासना की करता उपासना करके फल प्राप्त करे तो उपासना की जिसने भोजन किया कहेंगे थोड़े कुछ इतने कुछ मुख में डाल दिया कहेगा मैंने भोजन किया अभी भोजन करना है जिन्होंने भोजन नहीं किया इधर आ जाओ तो आपने थोड़ा एक बिस्कुट खा लिया था तो फिर भोजन करने के आओगे भोजन नहीं किया थोड़े जल पानी किया भोजन नहीं किया इसी प्रकार भोजन किया है भोजन करके तृप्त होने तक जो किया तो भोजन किया उपासना उसने की जो उपासना करके फल प्राप्त कर लिया तो उपासना की उपासना करके फल प्राप्त नहीं हुआ तो कृतोपास्ति नहीं है जो कृतोपास्ति है उसको महावाक्य के उपदेश से ज्ञान हो जाता है प्रागणाभ्यासन पश्चात ब्रह्माभ्यासन उपास अतएवात्र तो ब्रह्मशास्त्र भी चिंतित उपासना का चिंतन वेदांत शास्त्र में है क्योंकि एकाग्रता से उपासना से एकाग्रता होती है एकाग्रता होने पर ज्ञान होगा इसीलिए उपनिषद शास्त्र में भी उपासना कही जाती है इसलिए कुछ उपासना इसमें कहेंगे उपासना कभी भी एकाग्र से श्रवण करना थोड़ा चिंतन करना अन्य जितने उपासना है उसकी अपेक्षा ये सौ उपासना श्रेष्ठ है ये प्रसिद्ध नहीं है कर नहीं पाते श्रवण नहीं करने से जो उपनिषद का श्रवण बार बार करे उसको चिंतन करे इसी प्रकार चिंतन करे जिसे पहले आया था सर्वत्र ब्रह्म चिंतन करने के लिए एक एक स्थान ले करके फिर आकाश में जितने सौ ब्रह्म है सर्वत्र ब्रह्म भाव चिंतन ये जो उपासना है ये ज्ञान के समीप उपासना किंतु अंतगोण शुद्धि के लिए ही है अंतगोण शुद्धि होने पर ज्ञान होता है जिनको ऐसे उष्ट देवता का साक्षात्कार नहीं हुआ उपासना करके योग अभ्यास करके निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति नहीं हुई है मध्य में जिज्ञासा हो जाती है वही फिर वेदांत श्रवण मनन निधि करके ज्ञान प्राप्त करते हैं यदि निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर ले अथवा इष्ट देवता का सगुण का साक्षात्कार कर ले तो अंतकण अत्यंत शुद्ध है उनको स्वल्प उपदेश से ज्ञान हो जाता है किस किस को वेदांत सवने के बिना ज्ञान हो गया इष्ट देवता का साक्षात्कार हो तो सपने कभी देख लिया इतने मात्र से साक्षात्कार नहीं माना जाता है साक्षात्कार हो तो ज्ञान होगा तो नहीं तो उपासना की आवश्यकता इसलिए है उपासना करने से साक्षात्कार नहीं भी हो किंतु अंतकण की शुद्धि होती है अंतगोण शुद्ध के लिए उपासना की आवश्यकता है तो अन्य जितने उपासना उसमें श्रेष्ठ सब में अहंग्रह उपासना उसकी अपेक्षा कुछ अन्य उपासना ये उपनिषद में है अब इस प्रकार यहाँ एक उद्गित उपासना है ओम इत एक अक्षर उद्गीतम उपासित ओम तस्य त्याख्यानम ओम यज्तिदक्षरम ओम इति शब्द से शब्द लेना अर्थ नहीं है ना ओम यह जो अक्षर है अक्षर है, है। शब्द है श्रूयमान शब्द श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द तार्किक लोग लक्षण करते श्रुत्र से ग्रहण होता है जो गुण उसको शब्द कहते अक्षर शब्द है श्रोत्रग्राह्य लिपि नहीं है इसलिए कभी भी जो लिपि लिखते लिपि के संकेत है चिन्ह है उसे शब्द का स्मरण करे शब्द है अक्षर ओंकार इसको कहा उद्गित ओमि जो अक्षर उद्गितम उपासित उद्गित कह करके उसकी उपासना करें वस्तुतः तो साम है साम के भाग होते हैं पांच भाग है, पंच भक्ति, भक्ति सामा। सामा के साम और एक सप्त सप्तक्ति के साम साम के अवय साम के अवय में तृतीय अवयव होता उद्गी उसका का अवयव ओंकार श्याम के अवय उद्गित का एक देश को उद्गित शब्द से कहा ऐसे उद्गीत की उपासना करें उद्गित कर्मों के अंगभूत ओंकार है कर करते हैं तो उद्गी है वन उसके अवयव ओंकार में परब्रह्म दृष्टि करके निरंतर इसका चिंतन ध्यान करें ये उपासना है ओम श्रेष्ठ उसके कहते ओम इति ही उद्गायती ओम कह कर गुदगान करते हैं जो साम मंत्र उदगान आरंभ करता है ओम कहकर गुदगान करता है तस् उपव्याख्यान ईशोकार जो उप उपास्य है उसका उपव्याख्यानम अक्षर का उपव्याख्यान किस प्रकार उपासना करना किस प्रकार फल क्या है ये सब कथन भी करने की कथन करते हैं यहाँ भूतानां पृथ्वी रस पृथिव्याआपो रस अपरस ओषधीना पुरुषो रस है पुष्स सेग्रसो वाच वाचरिग्रस ऋच शाम सामना उद्गितो रसह य भूता नाम पृथ्वी रस चराचर जितने भूते सबका सार हो गया रस हो गया पृथ्वी पृथ्वी रस है सबकी गति आश्रय है पृथिव्या व आपोरस पृथ्वी का सार हो गया रस ये उत्पत्ति स्थिति लय हेतु ये रस शब्द से कहा गया जो रस शब्द से कहते हैं सार उत्पत्ति का हेतु स्थिति हेतु लय हेतु जैसे घट मिट्टी से बनता है मिट्टी में स्थित मिट्टी में लीन होता है तो मृत्यु हो गया घट का रस इसी प्रकार आप हो गया पृथ्वी का रस क्योंकि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति जब है कारण में रहता है पृथ्वी का लय होगा तो जल हो जाएगा इसलिए उत्पत्ति स्थिति लय हेतु को रस शब्द से कहा अपाम औषधि रस जल का रस औषधि कहा यहाँ औषधि सारे यहाँ उत्पत्ति स्थिति नहीं उसका परिणाम जल का परिणाम होने से सार का और औषधि नाम पुरुष रस ग्रीयवादी औषधि होकर के परिणाम परिणाम होकर के शरीर बनता है पुरुष बनता है तो पुरुष हो गया रस सार हुआ यहाँ उत्पत्ति लय हे तो नहीं सार हुआ पुरुष वाग वाघ रस पुरुष में जितने अवयव वाग वाघ हुआ सार तमे शब्द और वाघ रस वाचो ऋग्रस वाघ में सार है ऋचा रिखे सार तर ऋच शाम रस ऋच में ऋचा में शाम का गान करते इसे सार तरह हो गया सार और सामन साम न उद्गित रस श्याम में ये उद्गित यहाँ उद्गित शब्द से ओंकार लेना उद्गित है साम के अवयव का नाम अवय अलग अलग है एक अवैव का नाम उद्गित यहाँ उद्गित शब्द से उद्गित अवय में जो ओंकार उसी ओंकार को लेना ओम इतरम उद्गितम उद्गी को ओंक ओंको उगित कोकार हो गया सारतर सैषा रसा रसतम परम पराध्यो अष्टमो यदुद्गी रान्य रसतम सौ सारे सारतम परम हो गया रसतम पर निरिश पराध्य पर परार्धम पराध्यम परमात्म के स्थान के योग्य ही जैसे परमात्मा उपास है इस प्रकार इसको उपासना करना चाहिए प्रातः अष्टम हो यह उद्घित उद्घित ओंकार अष्टम हुआ अष्टम कैसे उद्गित अष्टम उद्गी के पूर्व ओंकार उसके पूर्व क्या है श्याम श्याम के पूर्व क्या है ऋचा ऋ के पूर्व है वाग, बाघ के पूर्व है पुरुष पुरुष के पूर्व है औषधि औषधि के पूर्व है जल जल की पूर्व है पृथ्वी प्रथम रस क्या हुआ पृथ्वी द्वितीय क्या है जल तृतीय है औषधि चतुर्थ है पुरुष षष्ठ क्या है षठ भाग है पंचम है भाग षठ क्या होगा अष्टम क्या है उद्गी सप्तम है श्याम ये अष्टम हो गया उद्गीत है इसमें परमात्मा का ध्यान उपासना करना है कतमा, कतमर, कतमर्तम कतमस, कथमत श्याम कथमत होना चाहिए कतमा कथमा रिख आगे कथ मत है ना? कतमत कतमत श्याम है कथमा कथमा कथमत कतमत, श्याम कतम कथम उद्गत इति विमृश होती कतमा कतमा रिख कतमा रिख शब्द स्त्रिंग है कतमा आगे कतमा आगे रिक गुना गुण कतमर्क आगे कतमत कतमत साम। कतमत कतमत साम साम सत न पुल सके कथमत कथमत शाम फिर उद्गित पुनेंगे कथम कतम उद्गित ये विमृशम भवती और ऋग कौन है साम कौन है और उद्गित उद्गी क्या है ये सब विचार किया जाएगा ये प्रश्न कर विचार करते हैं गे ऋख प्राण साम ओम तदक्षर उदित तद्वाएतन मिथुन यदवाक्च प्राणसि साम चागे ऋख वाघ ही प्राण साम प्राण हो गया साम ऋख वाघ प्राणस्याम ओम तदक्षर उद्गी ये ओं जक्षर उद्गी तद्वाएतन मिथुन एक मिथुन युगल व वाक और प्राण रिक और साम, वाक प्राण एक रिक साम एक दो नहीं है वाक रिक एक है प्राण साम एक है ये दो मिलकर के एक मिथुन हुआ जुगल हुआ यद वाक् च प्राणच रिक्याम च मिथुन तो जुगल है कितने जुगल हुआ दो नहीं एक है एक मिथुन वाक प्राण शब्द से कह सकते हैं अतः रिक साम शब्द से कहो क्योंकि वाघ ही रिक है प्राण साम है तो मिथुन का नाम वाक्च प्राणश्च कह अथवा रिक चामचक कहो मिथुन एक ही नाम अलग हो गया वाक्य कहेंगे तो दूसरा का नाम प्राण पहला नाम रिक कहेंगे तो दूसरा नाम साम है इसलिए तत्व मिथुन में एक वचन दिया एक ही मिथुन है दो नहीं नहीं, नहीं तो दो कहना चाहिए इसे वाघ प्राण ही वाक्य प्राण ही मिथुन ही। उसमें साम रुप, रुप है उसमें रिक साम्य रूप उसका रिक रूप है वाक प्राणा है अलग नहीं तदेतन मिथुनम ओमेतक्षर संसृज्यते यदा वे मिथुनो सामग्छत आपय तो वे तवन काम ये जो अक्षरे ओम तस्रे अक्षरे में से होते संबद्ध होते ये रूप ओंकार का संबद्ध है इस प्रकार ओंकार सर्व काम प्राप्ति गुण है यदा भाई मिथुनों समागत पति पत्नी मिथुन करते हैं तो आप तो भी अन्योन्या से काम परस्पर के काम परस्पर को सुख देते हैं परस्पर काम प्राप ही तो प्रापक प्रापर होते हैं लोक में स्त्री पुरुष संगम करते परस्पर को तृप्त करते हैं जिस प्रकार मिथुन से तृप्त करते इस प्रकार ओंकार में सर्व काम की प्राप्ति गुण है सर्व काम प्राप्ति गुणवत्त ओंकार है उसका ध्यान चिंतन करना है आपयता भी हाँ कामान भवती ये तद विद्वान अक्षर उद्गितम उपास्य अक्षर उद्गित है ओंकार उसमें सर्व काम प्रापक रूप गुण ऐसे गुण विश्व ओंकार की जो उपासना करता है तो आपयता भी हाँ कामान भवती काम्य ताम जो ऐसे यजमान के काम्य वस्तु उसको प्राप्त करा लेता है जो उपासना करेगा उद्गीत उपासना करने पर अक्षर ब्रह्म उद्गिता अक्षर है उसमें इस जिस गुण से उपासना करेगा तम यथा यथ उपसते तदय होती जिस गुण विशिष्ट रूप से उपासना करता है ऐसे गुण वाला हो जाता है इसलिए काम प्रापकत्व तो विशिष्ट ओंकार की उपासना करने से उपासक भी काम का प्रापक हो जाता है जो इस अक्षर उदगित की उपासना करता है तद वही तद यदि किंचनाजाव तदाइस समृद्धिज्ञा समयता ह वे काम होती एक विद्वान्रमुद्गित उपास्ते समृद्धिगुणवांकार से गुणभिष्ट ओंकारि की उपासना करे तद्वाएनुाक्षर ये अनुमति अक्षर अमति किले अति अक्षर ओं ये अनुा किले अति शब्द प्रयोग किया जाता है कैसे जब यद्य किंच अनुजानाती ओम इत वाही सो कहता है जब कुछ कोई पूछता है तो ये मंत्र में आ गया कतिय वो देवा त्रय त्रिंस दीति ओम इत होवाचब कितने देवता है तेतीस ये कहता ओम मतलब ठीक है तो लोके में कोई कुछ करने को के लिए पूछता है तुम्हारे इसको मैं, मैं इसको ले जाऊं कहता ओम मतलब ठीक है ले जाओ ये मैं इसको ये इसको ले जाऊँ ओम मतलब अनुमत ठीक है ले जाओ जिसको अनुमति देता है ओम कहता है ओ ओम इतव तथा ओम ऐसा कहता है ऐसा ऊ एव समृद्धि ओम समृद्धि समृद्धि वृद्धि का अनुज्ञा अनुमति जो समृद्धि मूलक ही अनुमति देता है जो अत्यंत रुद्ध है समर्थ है वो अनुमति देगा कोई कुछ कहेगा मैं आपका ही ले लो तो ओम ले लो मुझे चाहिए दे नहीं ओम ले लो जो समृद्धि युक्त है वो ओम कहकर अनुमति देता है नहीं तो जो कॉन्ज होता है कुछ कारण पर नहीं ऐसे अभ्यास हो जाता है पास में है कहते हैं नहीं है, मेरे पास नहीं कोई मांगता है तो तुरंत कहते नहीं है जाओ है पास में कहते नहीं कभी कभी देने वाले देते हैं कभी कभी नहीं देते हैं तो कोई लोग नहीं दे कोई मांगने वाला आता है नहीं है तो किंतु जो समृद्धि है वो देते हैं कभी कोई मांगता है तो देखिए दे दे कुछ रखते हैं देने वाले पास में रखते हैं देना चाहिए ये समृद्धि इसे समृद्ध जो होता है वो भी तो ओम कह करके ऐसा हुए वो समृद्धि यदा यद अनुज्ञा अनुमति समर्दयता हवे कामान भवती जिस प्रकार इसे समृद्धि गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना करता है तो कामाना समर्दयता वृद्धि करने वाला प्रापक होता है जो विद्वान इस अक्षर की उपासना करता है तेन इं तैव्या वर्तते ओम आश्रावस उदाती एक अक्षर यम महिमारेन इंत्र वर्तते वेद विद्या कर्म तीन वेद विहीतकर्म है और तैविद्या वर्तन वेद में कर्म सेज मंत्र के द्वारा ही कर्म किया जाता है ये कर्म है ओमिति इति ओम, ओम कह कर करके आश्रावती सोम याग है या आश्रावती संसती स्तुति करता है ओमिति इति संसति उद्गान करता है ओमिति उद्गायति ये आश्रावेति कुछ श्रवण कराते है सुनाता है उद्गान करता है ये स्तुति करता है संसद स्तुति करता है उद्गान साम्वेद करता है इस प्रकार ये कर्म अक्षर ओंकार की पूजा होती है इसे जितने कर्म अक्षर से अपचित्य ही इसे अक्षर ओंकार की पूजा के लिए ये कर्म होता है परमात्मा का ही प्रतीक है उसकी पूजा होती है अपने कर्म जो करते हैं परमात्मा की पूजा होती है स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विंदती मानव कहा गया जो अपने विहित कर्म करता है वो कर्म से परमात्मा की पूजा होती वेदो नित्य मधीयता तदुतीतम कर्मस्वुष्ठीयता विधीयतापचिति काम्य मतिज्यता भगवान भाष्यकर ने कहा ओ साधन पंच कें वेदो नित्यमीयता वेद अध्ययन अवश्य करना चाहिए नित्य वेद शास्त्र तदुतीत कर्म स्वुष्ठीयता जैसे शास्त्र में विधान किया कर्मा उसको ठीक ठीक अनुष्ठान करे जो आपका कर्तव्य उसको पालन करें जिस वर्णाश्रम जो है उसके लिए जो विहित कर्म कर्तव्य अवश्य करें कहते क्यों कर्म करेंगे हमें तो भगवान की भक्ति करते ध्यान करेंगे भजन करेंगे क्यों कर्म करेंगे कहते तेने शस्य विधिता हम अपचिति अपना कर्म कर्तव्य करके ही स्वर्ग की पूजा करो तेना कर्तव्य कर्म करके नहीं कर्तव्य कर्म अनुष्ठान से ही कर्तव्य कर्म करके आगे पूजा करें नहीं अपने कर्तव्य पालन से ही ईश्वर की पूजा करो ते न ईश ईश्य विधियता उससे ही पूजा हो जाती है अपने कर्तव्य पालन नहीं करके पूजा करने के अपेक्षा कर्तव्य पालन से ही पूजा करो तेना अपने वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान से ही ईश्वर की पूजा होती है तेने ई शय तेना वेद उदित वेद विहित कर्म अनुष्ठान से ही ईश्वर की पूजा इसी प्रकार यहाँ जो कर्म है ये कर्म से ओंकार प्रतीक जिस परमात्मा की पूजा हो जाती है अक्षर से महिम्ना उसकी महिमा से महिमा के लिए और रसेना सार रूप से विधिवादी रूप से के द्वारा पूजा करते हैं और इससे महिमा महत्व ये कर्म करते समय ऋतु के यजमान आदि सब मिलकर कर्म करते हैं इसी प्रकार परमात्मा की ये पूजा होती है महिमा के द्वारा रस के द्वारा महिमा हो गया कर्म करते समय ऋतु के द्रव्य आदि देवता आदि प्राण है और रस है वृहवादी रस से निवृत्त होता, होता है हवी होता है हवी के द्वारा कर्म करते हैं कर्म करने पर वृष्टि आदि कर्म से फिर वृष्टि होती अन्न होता है यज्ञ होता है इसी प्रकार ये अक्षर की महिमा अक्षर के रस ये सारे इसके द्वारा परमात्मा की पूजा अर्थात यहाँ जो कर्म है वीत तो कर्म ये कर्म करते समय कुछ मंत्र आदि किया जाता है ये कुछ उपासना है कर्मांग संबद्ध उपासना कर्मांग संबद्ध और कुछ उपासना स्वतंत्र है या भी पहले कर्मांग संबंधी उपासना कहेंगे कर्म करने वाले उपासना करे ईसाबाद से मैं पहला आया था कर्म करने वाले उपासना समुचित कर्म करें इसलिए कर्मांग संबद्ध उपासना कहेंगे आगे स्वतंत्र उपासना कहेंगे फिर ज्ञान प्रकरण इसमें अच्छे रूप से आएगा ओम शनो मित्र श वरुण शो भव शन इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो म वा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि सिम प्रत्यक्षं ब्रह्म बाधिशं ऋतमादिशं सत् सत्यमारधिशम तदक्ता वक्ता ओम शांति शांति शांति, शांति